दूसरी एक बात और हम व्यवहारिक कहते हैं बीच में कहने का अवसर नहीं होगा। हुआ भी हम थोड़े विलंब से लीला में आ पाते हैं, पर लीला जब से आरंभ होती है तब से ही हम दर्शन करते हैं लीला का लेकिन यहाँ आने के बाद मन यंत्र से दर्शन करने में मन में बहुत तृप्ति नहीं हो पाती सामने जो दर्शन करके सुख मिलता है वो एक अलग है पर यहाँ लोग आकर के बीच में प्रणाम कर लेते हैं और वो मन में विक्षेप जैसा होता है तो आज हमारे मन में एक बात आई जब आते हैं तभी उन्हें ये प्रयोजन नहीं है कि किस भाव की क्या लीजा चल रही है सामने ही आकर लोग खड़े हो जाते हैं और हमको किसी के भी प्रति कठोर व्यवहार करने का अभ्यास नहीं स्वभाव में नहीं है की हम कुछ कहें तो हम अभी से बड़ी विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं कि हम लीला में बैठे हों चाहे रासलीला चाहे गौरांग लीला कोई भी भगवत चरित्र में बैठे हों दूर से ही नमस्कार करने का भाव है तो कर लें और जब लीला हो जाए तो भले ही हम पांच मिनट लीला के बाद बैठे रह जाएंगे जिसको निकट आके दर्शन करना है प्रणाम करना है तो लीला पूरी होने के बाद हम पांच दस मिनट पांच सात मिनट बैठ जाएंगे लेकिन लीला के समय कोई सामने आकर फिर मन में आता कि इससे अच्छा तो वहीं देख रहे थे वहां कोई सामने तो नहीं था विक्षेप वाला वृत्ति एकाकार थी और यहाँ आने से विक्षेप हो गया दूसरी बात आज भैया जी को हम वहां सुन रहे थे देख रहे थे कहना पड़ा कि बच्चे यहां हंसे नहीं तो ये लीला के प्रति बड़ा अपराध है तो मना किसी को नहीं है छोटे बच्चों को भी बहुत आगे न बिठाया जाए और जिन्हें समझ नहीं है वे दूर से ही लाभ लें सामने ऐसे ही लोग बैठे हैं जो डूब करके भावपूर्वक लीला का दर्शन कर बस इतनी सु प्रार्थना श्री वृन्दावन बिहारी लीला हरि ओ तक श्रीमतेमचंद्रा ओं नम परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकर भक्तजन मानस निवाताय श्रीरामचंद्रा शायस्य वदने लक्षस ये हृदय हम नृसिहमो विश्वसर्गर्गा नलक्षणलक्षकम श्रीकृष्णाख्यम परम भाम जगद्धा नमा तत् प्रहलाद नारद पराशर पराश सुंदरकशौनकीष्मदारजुन वशिष्ठ विभीषणी पुण्यागवता कल्पतरुभ्यंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री श्री श्रीशीताश सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे यीध्यव नमो ब्रह्मसुता पवितो नमो नम वर्णाधसा राम मंगलाना चकर्ता वंदे वाणी विनायक ाम गुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश गिरा अर्थ जल व्य कहिए कहीत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिन परम प्रिय प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जाहृदय आगार बी राम सरचापन सुंद इंदु समे कुमारमण करुणायन जा दीन परमेह करहु कृपा मरदनमय बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु रूप हरि महामोहतम तुम्ह जासुवचन रविकर बंदौ तुलसी के चरण जिनकीन हो जग काज जगकार कलिमुद्रगूतलचो प्रवच सप्तजहाज भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पदवंदन किए नाशे विघ्न श्री राम जय राम जय कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागतवत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करूणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन ज्ञान गुदरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुकपीठ में ठाकुर श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में एवं पूज्य संतों की ब्रजवासियों की ब्राह्मणों की विद्वानों की मंगलमयी उपस्थिति में, में। चातुर्मासी महोत्सव के क्रम में सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में प्रातः काल श्री गौरांग लीला के दर्शन का सौभाग्य एवं अपराह काल में श्रीमद् रामचीर्थ मानस की जो क्रमिक कथा चल रही है उसके श्रवण का लाभ हम सबको प्राप्त होता है पहले पांच दोहा पाठ करें कल 150 तक हो गया था बाल दोहा क्रमांक 150 तक हो चुका है उसके आगे मृदु गोढ़ुचिर कर रचना कृपा संभु मृदुवना चि तुमानी सर संतना मातृ विवे तोरे अनलौको करे विचरण करो बी अब विषय बजलती हो, हो तात गए कथ काल हुई अवध हुआ सब में हो तुम्हार इच्छा la ताप भानुलताई काम भे भूमि सुहाई रव दुखा सुखाई धरम है तू सदान सब करते भूप धरम ये धर्म माने दिन प्रतिदे रंग बात वेद पुराण पुराना बाकी पूरा लवि कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग बार सहस्त्र तहस्त। सहस्त्र नृत ये सहित अनुरा जय राम जय जय राम वीराम जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्रीराम जयराम जय जैन श्रीराम जय Hare Ram Jai Ram Jai Jai Ram Hare Ram Jai Ram Jai. भगवान के जन्म के हेतुओं की चर्चा चल रही है राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक एका। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतर चारू चरित्र नाना विधि करें। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाय नाना भांति मुनीसन आए बस इसी को लेकर हम लोग अपना कालक्षेप कर रहे हैं श्री मनु जी के सामने जो श्री सीताराम जी प्रगट भये हैं वे उनका स्वरूप क्या है उनका तत्व क्या है इसकी चर्चा हो चुकी है विधि हरिहर वित पद रेणु जो श्री सीताराम जी हैं, वे प्रगट भय हैं। उपजे जासु अंश गुण खानी अग्नित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी वो श्री जानकी जी प्रकट भयी है एक तत्व दिध भय सीताराम जी दो नहीं है सीताराम जी दो नहीं है राधा कृष्ण दो नहीं है एक ज्योतिरभु द्वेधा राधा माधव रूपकम एक तत्व द्व विध भय धक्कन मनोभिदान प्रगते युगल स्वरूप में प्रभु श्री सीताराम एवमस्त प्रभु कही गए की निचार बहोरी पुरौव कैसे वसन निज समता का बोले पुनि भूपति सुनु मोस मोर न कोई ही, ही के मैं स्वयं ही प्रगति तब सुत होए हस कही कभु राम जू कु मन की नचार अब तो और उड़ गई कैसे पी हो पार मनु ने मोहि मांग्यौर नहीं मनु ने मोहित मांग्यौर नहीं मांगो मोहि समान स्वयं पुत्र बन आई है दीनो अथबरदान मांगा कुछ दिया कुछ मनु ने मांगो एक सुख प्रभु प्रगटे हुए चार अति उदार दरबार को या मे कौन विचार पूर्ण करन हित निज बचन राम रूप में आऊं भरत रूप में आए के मनु को वचन पूरा पुरा मनु ने कहा चाहूँ तुम्हें समान सुत तो मनु जी के वचन की पूर्ति भरत जी के रूप में करूँगा युगल पुत्र की योजना बनी गई या ही प्रकार एक एक अंसर युगल संग यही विधि हुए हैं चार राम जी के साथ अंसर लक्ष्मण जी भरत जी के साथ अनसर शत्रु जी अनुगामी श्री राम के होवे लक्ष्मण वीर अनुचर प्यारे भरत के विपुषुन मत धीर देखो अवतार का जो प्रयोजन है उसमें दो दो बातें हैं एक और एक और दुष्टों के भयंकर पापों से इस धरती का भारा तो होना दुखित तो होना दुष्टों का इस धरती पर भयंकर अत्याचार होना और दूसरा प्रेमियों की प्रेमियों की उत्कट पुकार प्रेमी अत्यंत व्याकुल हृदय श्री ठाकुर जी को पुकारते हैं तो प्रेमियों का प्यार प्रभु को अपनी ओर आकर्षित करता खींचता है जैसे श्री अद्वैताचार्य जी ने तुलसी जल और गंगा जल लेकर के नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चौ जगत्ताये कृष्णाए गोविंदाए नमो नमा कहकर अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान को पुकारा और नित्य गोलोक बिहारी को श्री गौर गौरहरी के रूप में अवतरित होना पड़ा तो एक दुष्टों का अत्याचार और इधर प्रेमियों की करुण पुकार पूज्य बक्सर वाले मामा जी ने एक बड़ी सुंदर उपमा इसको दी है कैंची में दो धार होती है और तब कैंची को साग बनाती है या जो भी काम करती है कैची तब, कर, तब करती है एक तरफ धार हो एक ही हो तो नहीं होगा काम तो छुरी हो जाएगी कैंची तब होती है जब एक नीचे वाली और एक ऊपर वाली दोनों में धार होती है और दोनों ऐसे ऐसे चलती है तब काम होता है ऐसे ही जिमी कैंची के पैंच में काम करे दो धार सिंकारण अवतारण भाषत युगल विचार कौन कौन एक ओर एक ओर भूभार इव दुर्जन अत्याचार एक दिश प्रेमी भक्त को उत्कट को प्यार दूसरा भाव हम सब जीव भवकूप में पड़े हुए हैं कहाँ पड़े हैं भवकूप में ये संसार कुआं है इस संसार रूपी कुएं में हम सब पड़े हैं कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो हैं पर कुछ लेके निकल आते हैं घड़े में बाल्टी में रस्सी बांधो और डालने वाला डालता है तो वो खाली जाता है और वहां से जल भर के तब वो बाल्टी कलश जो भी हो जहां जिसमें रस्सी बांधी है आपने वो उसको लेकर के बाहर निकलता है अब कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार रस्सी के सहित ही वो हाथ से धोखे से छूट गई रस्सी खिसक गई और घड़े के साथ बाल्टी के सहित कुआ में गुप्त हो जाती है डूब जाती अथवा कई बार उसका फंडा ढीला पड़ जाता है तो गिर जाती है अथवा घिसते घिसते रस्सी पतली पड़ गई और कहीं से भी वो गल गई सड़ गई और जब ने ध्यान नहीं दिया तो बीच से टूट गई रस्सी क्योंकि वजन पड़ा जल का और धम्म से भीतर चला गया अब तो कुओं में जल सूख गया हमारे कुआं में जल नहीं सूखा है हमारे खाद चौक पहाड़ी बाबा आश्रम का जो कुआं है मूल पुरुष श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज के समय का निर्मित कुआं उसमें उसमें जल कभी नहीं सूखा आज तक बड़े बड़े अकाल आए उसमें भी बाबा की कृपा है कुछ उसमें जल रहता ही है हमेशा और इतना मीठा जल है और इतना स्वादिष्ट जल है इतना शक्तिशाली जल है यहाँ के भी कई संत वहीं से पानी लाकर पीते हैं और वहाँ तो ठाकुर जी की सेवा और ठाकुर जी की रसोई सब उसी कुआ के जल से होती है कुआ तो है यहाँ खाद चौक में भी कुआ है कलश या बाल्टी गिर जाती तो स्थान में कांटा रहता था ऐसे लोहे का उसको कांटा भी कहते हैं कहीं कहीं झगड़ भी कहते हैं ऐसे देखा होगा फिर टेढ़े टेढ़े लोहे कैसे होते हैं और उसको रस्सी में बांध के डाला जाता है और ऐसे ऐसे घुमाया जाता है उसी में या तो वो घड़े में फंस जाता है या घड़े की रस्सी में अटक जाता है और फिर उसको घुमाने वाले को पता चल जाता बाहर से कि अब पकड़ में आ गई फिर धीरे धीरे खींच लेता है तो वो घड़ा अथवा बाल्टी जो भी है जल पात्र वो बाहर निकल आता है ऐसे ही हम सब ठाकुर जी के पात्र हैं इस भूकूप में ठाकुर जी ने हमको इसलिए नहीं डाला कि तुम डूबी जाओ उसमें इसलिए डाला कि इस संसार में रहकर तुम मेरे प्रेम रस को प्राप्त करो क्योंकि ये पवित्र भारतवर्ष की यह मृत्यु लोक की भूमि मेरे भक्ति रस को अपने हृदय में भरने के लिए है तो ज्ञान वैराग्य भक्ति के रस से परिपूरित करने के लिए ठाकुर जी ने हमको भाककूप में अपनी कृपा की डोरी में बांध करके हमको अवसर दिया भजन करने का हमको इसमें किया पर हमारा दुर्भाग्य कि हम इसमें गुप्त से डूब ही गए बाहर तो कुछ लेके आ नहीं पाए ज्ञान भक्ति वैराग्य का रस्तो लेके आ नहीं पाए इसी में डूब गए तब ठाकुर जी आत्म स्वरूप संतों को गुरुजनों को भेजते हैं ये काम करते हैं वही कांटे का झग्गड़ का ये कांटे क्या हैं नाम का कांटा रूप का कांटा लीला का कांटा धाम की महिमा का कांटा ये सब कांटे और इनको वो संत सदगुरू कृपा की दौर में बांधकर छोड़ते हैं और इनके कांटे में जो जीप फंस गया वो इस भाव सागर से फिर भरा निकलता है वो जो घरा निकलता है तो खाली नहीं निकलता है। वो भर करके फिर निकलता है कई बार ऐसा होता है कि झगड़ कांटे से भी वो घड़ा कलश निकलता नहीं और लगता है कि बहुत बहुत बहुत मूल्यवान कलश इसमें पड़े हैं अब कांटे से झगड़ से निकालना संभव नहीं है इतनी गहराई में है कि ये संभव नहीं है तो अच्छे जो गहरा गोता लगाने वाले लोग होते हैं वो जम से कूद जाते हैं कुआ में और कूद करके और निकाल जाते हैं ऐसा होता है हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के गुरुदेव श्री सरपंच बाबा सरकार बड़े दिव्य महापुरुष थे हमने तो दर्शन नहीं किया क्योंकि उनको भगवत धाम गए साठ वर्ष से ऊपर हो गया होगा तो हमको कहां से दर्शन होगा पर बड़ा विशाल शरीर था हुआ दिव्य महापुरुष थे। आप विचार कर लीजिए कितने दिव्य महापुरुष होंगे वे हनुमानगढ़ी पश्चिम द्वार पर जब बैठ जाते थे अपने कक्ष के बाहर तो हनुमान जी के दर्शन की भीड़ कम हो जाती थी उनके दर्शन की भीड़ ज्यादा हो जाती थी सात फीट से ऊपर लंबाई थी उनकी सात फीट से ऊंचे थे कहीं एक लाख आदमी हो तो एक लाख आदमी में एक डेढ़ फीट ऊपर दिखाई पड़ते थे वो लगभग 114 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए और जिस समय भगवत धाम गए उस समय भी शरीर का वजन ढाई क्विंटल था कितना था ढाई क्विंटल वजन था आप लोग कहेंगे तब लोग उठाते होंगे चलाते होंगे उस अवस्था में भी घड़ी से रोज शरीर जी पैदल जाना स्नान करके शरीर जी से पैदल आना और गिरिराज जी में जब रहते थे तो पहले तो एक परिक्रमा रोज करते थे गिरिराजी की बाद में कुछ वृद्ध हो गए तो एक दिन राधा कुंड की ओर परिक्रमा दूसरे दिन पूंछरी की तरफ से रोज परिक्रमा करते थे लेकिन जब तक तो गिरिराज रहते आधी आधी करके रोज परिक्रमा करते और मानसी गंगा जिधर ये सूरज घाट है इसके आगे मानसी गंगा अथाह है बहुत गहरी है माने गंगा जी की सफाई हुई थी उस समय भी वो भाग खाली नहीं हो पाया बड़े बड़े इंजन लगाने से भी खाली इतनी गहरी है वहाँ गंगा जी मानसी गंगा और महाराज इतना बड़ा अपना साधु साई लोटा कांसे का जिसमें तीन चार तेर जल आ जाए उसको फेंक देते थे गंगा जी में और ब्रदवासियों से कहते हे जो निकास के लावे गो पाकू इनाम मिलेगा बड़े बड़े गोताखोर खोन जाए इतनी गहराई में चले आते लोग और सबके बाद जब सब हार जाते तो बाबा कहते भाई हमें तो कोई इनाम देवो नहीं अच्छा कोई बात नहीं हनमान जी को सवा किलो रवड़ी भोग लगवा देना और कूद जाते अब कूद जाते तो नीचे से लोटा उठा के ले लिया इतना निर्मल जल था महाराज जी बताते हैं कि जी में रहने वाले लोग मानसी गंगा का जल पीते थे रसोई गांसी गंगा के जल से बनती बस उस समय इतनी भीड़ नहीं थी और दूषित जल वहां उसमें जाता नहीं था स्रोत खुले हुए थे धीरे धीरे प्रकृति में बहुत परिवर्तन हुआ तो जब झगड़ या काटे से कलश को निकालने का नहीं रहता है तब कोई समर्थ पुरुष खुद कूद पड़ता है और वे सर्व समर्थ श्री ठाकुर जी हैं, हम पात्रों को फिर फिर एक साथ जितने पात्र पड़े हों सब को बटोर करके एक साथ पार उतार देते हैं यही बात है गिरत कूप में पात्र को डोरी काटाडार अथवा समर्थ कूद के दूर ही एक उबार तिम निज जन को बहुत लक्ष्य अगम सिंधु भवधार नारायण अतुराय प्रभु त्वरित लेते ठाकुर जी अवतार लेते हैं और अवतार लेकर के जीवों से दुख को दूर करते हैं एक और बड़ा सुंदर भाव है भगवान विचार कर रहे हैं कि मैं कोई बहाना बनाऊं और इस धरती पर अवतार लूं और वही बहाने हैं कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही चारू चरित नाना विधि कर मैं अनेक रूप धारण करके लीला करूंगा मेरी लीलाओं का विस्तार होगा और उन लीलाओं को कहीं सुन कर के देख करके जीवों का उधार हो जाएगा जीव हमारे अंश है भटकत जगत मझार गाय गाय लीला ललित उतरे भव से पारा जिन जीवन हित प्रभु सहत कष्ट अनेक प्रकार नारायण प्रभु कृपा पर नारायण बलिहार एक और विशेष प्रयोजन है भगवान के अवतार लेने का भगवान के जो ऐश्वर्यमय दिव्य गुण हैं उनका प्रकाश श्री गोलोक साकेत वैकुंठ में हो जाता है किंतु भगवान के जो विशिष्ट गुण हैं, विशेष माधुरी गुण है उसका विशेष प्रकाश वहाँ नहीं हो पाता है उन वे गुण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने हमको बनाया ही क्यों क्योंकि आपके अमुक अमुक, अमुक गुणों का प्रकाश वैकुंठ गोलोक साकेत में तो हो ही नहीं पा रहा है सब भगवान ने कहा भैया ठीक है इनकी शिकायत बाजिब है ठीक है तो अब हमें अवतार लेना पड़ेगा आप लोग कहेंगे कोई उदाहरण दो रहे राम पर धाम में विराजमान सोलो तो और गुण सेवे प्रभु प्रभु प्रभुताई मैं ऐश्वर्य में भगवान की गुण गुण भगवान की सेवा करते हैं किंतु कुछ गुण उनको भगवान की सेवा का अवसर नहीं मिलता किंतु दीन बंधुता पतित पावनत्व दो पावत नहीं अवसर रहत दुचिताई में इन दो गुणों का प्रकाश वैकुंठ गोलोक साकेत में नहीं हो पाता है कौन कौन एक तो भगवान की दीन बंधुता वहां श्री वैकुंठ गोलोक साकेत में कोई दीन है ही नहीं तो ठाकुर जी दीन बंधु कैसे होंगे दूसरा गुण है पतित पावनता वहाँ कोई पतित ही नहीं है तो भगवान की पतित पावनता कैसे चरितार्थ होगी ये दोनों गुण रोते हैं वैकुंठ लोग साकेत में प्रभो हमारा यहाँ कोई काम नहीं है पर आप दीन बंधु हैं आप पतित पावन हैं पर ये दोनों गुण आपके झूठे हो रहे हैं इनको सत्य करने के लिए आप धरती पर अवतार लीजिए धाम में न को दीन दुखी ना पतित तो हो ही कैसे चरितार्थ लगें कौन की भलाई में नारायण आवे जग माही तो ये लागें दो दीन की भलाई और प्रभु की सेवकाई में दीनों की भलाई में और भगवान की सेवा में को कहे आवे प्रभु असुर संहार को कोई कहता भगवान असुरों के संहार के लिए आते हैं और कोई कहता कि भगवान धरती का भार उतारने के लिए आते हैं को कहे दीन दुख को कहें भूमि भार तारवे को आवे हैं को कहें दीन दुख दारिवे को आवे नाथ दिनों के दुखों को मिटाने के लिए आते लिए हैं को कहे पतित उधारि को आवे हैं। को कहें चरित आदर्श प्रगटाय प्रभु जीवन को जीवन सुधारिवे को आवे आदर्श चरित्र के द्वारा जीवों का जीवन सुधारने के लिए आते हैं लेकिन सबकी बात अच्छी है पर मिथिलासियों की बात अत्यंत अच्छी है क्या है मिथिलावासी मिथिला निवासी कहें नारायण नरवेश नरहू में धारी को धारी भगवान दुल्हा बनने के लिए अवतार लेते हैं क्योंकि जैसे दुल्हा रामावतार में बने ऐसे दुल्हा कभी कहीं बने ही नहीं इसलिए दुल्हा धारण करने के लिए बोलो दुल्ला सरकार की तो भगवान आते हैं अपनी कृपा करुणा से आते हैं लेकिन हम जीवों को भगवान की प्राप्ति सुलभ कराने वाली अत्यंत करुणामयी श्रीजी हैं राधा रानी हैं श्री जानकी जी हैं इनकी प्रेरणा से ही उनके प्राण जीवन धन परिकर सहित धरती पर आते हैं देख के दुर्दशा दीन दुखियन की दया मई हो हृदय द्राग दया दी रघपुर प्रीतम को प्रेरित करी करुणा सिया पिया करुणाधान हृदय करुणा संसार श्री पियाजू करुणा अनुदान के भीतर कर, करुणा को जागृत करती हैं क्या कहती हैं अंधे अनजान में ना फरें माही लीजिए वारि बाह लंबी पसारि से नारायण प्रभुत्रपाल धाम सज धरा पे भा करिए कल्याण ललित लीलाए आप ललित लीलाओं का विस्तार करके और अवतार लीजिए रामजी बोले कि आप बार बार नित्य साकेत से धरती पर अवतार लेने के लिए प्रेरित तो कर रही हो क्योंकि आप अनंत कोट ब्रह्मांड जननी हो वो जननी में अपनी संतान के प्रति वात्सल्य होना स्वाभाविक है लेकिन धरती पर अवतार लेकर लीला करने के लिए लोक शिक्षणार्थ बहुत कुछ झंझट झेलने पड़ेंगे आप मिथिला में प्रगट होंगी मैं अयोध्या में प्रकट होऊंगा धनुर्भंग करके विवाह होगा लेकिन विवाह के कुछ वर्ष बाद ही फिर दूसरा अध्याय शुरू हो जाएगा वनवास लीला का फिर और कठिन आगे शुरू होगा आपको लंका में भी रहना पड़ेगा आपके प्रतिबिंब को ही रहना पड़े पर लोग यही समझे कि आपने लंका में निवास किया है और, और आगे बहुत से झंझट झेलने पड़ेंगे आपको असह्य विरह वेदना सहन करनी पड़ेगी यद्यपि आप में और हम में वियोग संभव नहीं है नित्य संयोग है लेकिन प्रकट लीला में वियोग बार बार होगा हमें भी वियोग का अनुभव करना पड़ेगा और हे विदेह राजनंदनी तुम्हें भी वियोग का अनुभव करना पड़ेगा किशोरी जी के नेत्रों से जलधार बहने लगी उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है श्री राधा सुधानिधि जी ने लिखा है अंक स्थिते की दयित प्राणवल्लभा श्री राधा रानी श्याम सुंदर की अंक में स्थित हैं इससे अधिक संयोग और क्या होगा प्रियतम ने अपने अंक में उनको समेट रखा है अंक में स्थित है लेकिन तनिक श्री किशोरी जी के मन में एक बात आती है कि ये मेरे प्राण जीवन धन श्याम सुंदर कहीं हमें छोड़ के चले गए तो वियोग हो गया तो वियोग हुआ नहीं वियोग की संभावना से ही वे विरह समुद्र में डूब जाती हैं। प्रियतम के अंक में विरह सागर में डूब जाती हैं और श्याम श्याम कह कर विलाप करने लग जाती है ठाकुर जी कहते क्या खावरों में तो आप तो हमारी अंक में है जैसे तैसे धैर्य बधाते हैं जहां ऐसी प्रीति है कब हूँ मिले ही रहो का तुभ मुख चंद्र चकोर ये नैना निस्जिन अरवरात मिले को ऐसी जहां युगल की परस्पर की प्रीति है वहां वियोग क्या प्रयोजन है इस नित्य धाम को छोड़कर धरती पर जाना ठाकुर जी थोड़ा टटोलते हैं किशोरी जी क्या कहना चाहती हैं किशोरी जी ने कहा कि हे प्रियतम अपनी संतान के लिए मैं आपके तीव्र गिरह को भी सहूंगी पर क्यों क्योंकि पुत कुपुत हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती कुपुत्रो जाए तो क्वचिदी कुमाता न भवती पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती इसलिए आप अवतार लीजिए क्योंकि आपके अवतार लिए बिना आपकी लीला का विस्तार नहीं होगा आपके गुणों का प्रकाश नहीं होगा आपके गुणों का प्रकाश नहीं होगा आपकी लीला का विस्तार नहीं होगा तो जीवों का निस्तार कैसे होगा जीवों का उद्धार कैसे होगा इसलिए इन अपनी संतानों पर कृपा करने के लिए इन धरती निवासियों के लिए अपने नाम रूप लीला का अवलंब देने के लिए सहारा देने के लिए आपको अवतार लेना चाहिए आपको अवतार लेना पड़ेगा राम जी ने कह दिया हार हू पहाड़ लगे मेरे और आप बीच ये हार बिहार हारू पहाड़ लगे मेरे और बीच आप आप और हमारे बीच में ये हार भी पहाड़ जैसा लगता है कि इसने प्रिया प्रीतम के मिलन में आवरण उत्पन्न क्यों कर दिया बिहार में श्रृंगार भार का कोजू कीजिए की वाणी है बिहार में श्रृंगार भारु का कोजू कीजिए तो जहाँ माला के माला का व्यवधान भी सहन नहीं होता वहाँ बार बार व्यवधान होगा आप जनकपुर में रहेंगी जब तक विवाह तब तक आपको जब तक हम आपसे निमले तब तक हमको व्यवधान तो है ही है बार बार व्यवधान होगा जावे नरलोक यदि नरवत बरबधू हो मैं तो रहूँ अवध आप पिथिला मझारी व्याह पीछे बनवास हरण परीक्षा अग्नि निंदा निर्वासन की होगी तैयारी हमरे अवतरण होए जन को भवतरण किन्तु गिरह ज्वाल जरण आपको असह्य भारी संसार का सुधार तो होगा लेकिन आप और तो हमको असह्य विरह नल में दग होना पड़ेगा किशोरी जी ने कहा दुस्सह कलेशन या इससे ही न कोई कलेश होगा को तो मैं इसको सहन करूंगी क्योंकि सुख स्वरूप जीवन को हो ई निजो पूत हो कुपूत भले माता ना कुमाता होती पुराण संत सकल कहते हैं कुकार जो माय को करे जो काढ़ी करे पुत्र तू टूकू मातृ हृदय कहे रखे कुशली कर कार्यु दोष गुण विस्तार केवल करुणा विस्तार अवतो नारायण नाथ वेग लीजिए अवतार जु इसलिए किशोरी जी ही भगवान के माने कई हेतु हैं उनमें मुख्य हेतु है किशोरी जी का भगवान को अवतार लेने के लिए नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत से प्रेरित करना कि आप जीवों पर करुणा करने के लिए धरती पर पधारिए इसलिए सब जीवों का श्री किशोरी जी के प्रति कृतज्ञ होना ये धर्म है होना ही चाहिए यदि उनके प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं है तो वह कृतज्ञ है सजी के साकेत गोलोक सजी के साकेत गोलोक वै किठ प्रभु इस धरा आए सिया के लिए सजी के साकेत गोलोक वै किठ प्रभु सिया के लिए करते संपन्न मकल, धरन करके संपन्न अहिल्यो अहिलोध करके अहिल्यो अहिल पैदल मिला दर्शन पर पर सुमन बाग में अनुराग कह सरलता गुरु से, से आशीष पाए के सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुनि भय सुहारे आशीष पाए सिया के लिए गिये पाके बैकुंठ प्रभु इस धरा पे आए सिया के लिए माने मा गत के विदित जिसको सब के तेल भर हिला ना सके की पीठ गिरी कवि से कठिन शिव धनुष भी उठाए गा के लिए इस धरा कल्पया छेत सन सनकादि मुनि सिद्ध से स्वयं जिनके सन्मुख नम्य शंभो विधि इंद्र आदि के तन्या कर विजय मालहित सिर सभा में झुकाए सिया के लिए सिर सभा में झुकाए सिया के इस रा कल्पया धान सुते कलाई में कंगन बंधा गाठ सुनल पीतांबर में जोड़ी गई तारी तरह जिकारी से काल खिल बन पिया के लिए के बोलो कुंत्र प्रभु आए कल्या के लिए ठाकुर ने अवतार लिया ताकेश में रहते तो किसकी हिम्मत थी कि धान कूटो दूल्हा कूटे धान लेकिन यहाँ मिथिलानियों ने धान कुटवाई हाथ में दूल्हा वेश में कंगन बांधा ठाकुर जी के पीतांबर से जानकी जी के नीलांबर की गांठ बंधी कारी सरहज ने गारी गाकर सुनाई और लोढ़ा से दीपक की आरती की बाती में लोढ़ा से गरम करके गाल फेंके गए ये मिथिला की पद्धति है वो एक प्रकार का दृष्टिदोष परिहार है कि दुल्हा को नजर लग गई है तो गाल सेकने से नजर उतर जाती है क्षेत्र क्षेत्र की परम्परा है और, और क्या नहीं करना पड़ा अवतार लेने के लिए सियाजी के लिए ही आए जग में दानी सिरो मणि कहाये सदा जग में कहा सदा में आकर गृहता बने इंटो मिथिला में आकर गृहता बने कर पे कर धरने वाले रहे अवतलक कर करथले करफलाए के कर फे कर धन वाले घर में करथले कर खेराए पिया के लिए लग के लिए, कुछ दिया जाता है तो लेने वाले का हाथ ऐसे रहता देने वाले का ऐसा रहता है ऐसे हाथ से हाथ दिया जाता है और भगवान कभी ऐसा करने वाले है नहीं बाबा श्री मलुकदास जी से पूछो हजगर करें न चाकरी पंछी करें न काम दास मलु का यो कहें सबके दाता राम पर यहां कुछ खिल जो अक्षत पूगी फल रत्न द्रव्य लेकर के जनक जी संकल्प कर रहे हैं और रामजी हाथ फैलाए हुए हैं और किशोरी जी का हाथ राम जी के हाथ में दिया जा रहा है रामजी हाथ फैलाए हैं मुंह दिखाई में माँ के कहीं नहीं दिया अपना स्वर्णिम भवन के रूप में तो ने दिखाई कहाया के लिए प्रो आए के लिए इस धरा लिए विवाह करके सरकार मिथिला में आए एक मुँह दिखाई का नेग होता है दूल्हा की माताएं पहले मुख दर्शन बहू का करती हैं तो कुछ मुख दिखाई में कुछ देती हैं तो यद्यपि बड़ी तो श्री कौशल्याजी हैं, लेकिन मुख दिखाई सबसे पहले मुख दर्शन किया के, के माने क्यूँकी रामजी के प्रति सबसे अधिक अनुराग और रामजी पर सबसे ज्यादा अधिकार जताने वाली यदि कोई हैं, तो वो मध्यमां बा श्री के, के माता है अपने बहू रानी का सबसे पहले मोढ़ा में देखूंगी तो आप क्या देंगी मुंह दिखाई में तो विश्वकर्मा जो देव शिल्पी है उसको बुला करके और श्री केकई जी ने स्वर्णमय भवन बनाया था जिसका नाम था श्री कनक भवन कनक महल कनक भवन तो मोह दिखाई में नए दूल्हा दुल्हे नए नए भवन में रहेंगे तो वो कनक भवन मोह दिखाई में श्री केकई माता जी ने दे दिया अब बारी आई कौशल्या जी की बोले ये तो राम जननी है राम जी को प्रकट किया है इन्होने ये क्या देंगी मुझे खाई में तो श्री कौशल्या जी तो रोने लगी उन्होंने कहा चक्रवर्ती महाराज के खजाने में ऐसा कोई रत्न नहीं है जिसको मैं न्यौछावर करके अपनी बहु की मोह दिखाई में जिसको कुछ दे सकू हमारी बहु इतनी सुंदर है इतनी सुंदर है हम हमेशा यही मनाते थे रंगनाथ भगवान से कि हमारे लाला से 21 आनी चाहिए बहू 19 भी नहीं होनी चाहिए 20 भी नहीं होनी चाहिए 21 होनी चाहिए क्यों मैं सब कुछ कह सकती हूँ पर बहू थोड़ी सी कम सुंदर आई और हमारे लाला का मुख थोड़ा सा उदास हुआ तो राम का मुख चंद्र हम मुरझाया हुआ नहीं देख सकते तो आज मनोरथ पूरा हुआ ऐसी बहू आई है कि लाला आहरिश देखता ही रह जाएगा कितनी सुंदर बहू आई राम जी कुछ नहीं इस सुंदरता के आगे तो मैं क्या दू कोई रत्न तो है नहीं तो एक बात मेरे मन में आ रही है कौशल्या सुक्ति संभूतम कौशल्या रूपी सुक्ति का एक अनमोल मोती है श्री राम तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी मणि सबसे बड़ा हीरा सबसे बड़ा मोती सबसे बड़ी माणिक्य श्री राम ही हैं तो श्री राम जी को ही हम आपके ऊपर निछावर करते हैं तो मोह दिखाई में श्री जी ने राम जी का हाथ पकड़ के जानकी जी के हाथ में दे दिए हमारे प्राण जीवन धन को अब तुम संभालो मुंह दिखाई देंगे सुमित्रा जी से कहा आप क्या देंगी सुमित्रा जी रोने लगी उन्होंने कहा भाई दोनों बहुओं की सेवा में कोई एक निष्काम समर्पित सेवक चाहिए दोनों लाला और दोनों बहु तो मैं श्री सीताराम जी की सेवा के लक्ष्मण जी को देती हूँ और श्री भरत और मांडवी जी की सेवा के लिए शत्रुघ्न कुमार को देती हूँ ऐसी अद्भुत ये सब किशोरी जी के लिए है सिरसी सुमिनो के से सुकुमार ऋषि वन्य पथ पर चली जो कदम पूछती कितनो चलनो अभी कितने करी हो कु सुन के आंसू बहाए के लिए प्रभ्रभुषराए के से, से आए, सियार के लिए प्रता बना सुख सदा बेली भटक मजमानी तीर पर चुन के सुहान सुमन में हे अंकभूषण बनाए दिया के लिए के ताके तो दो, दो, के आए के और क्या, क्या क्या किया हाँ काकतन धर के सुरपति सुवन किया चौक चमचंगुल प्रभु ने दिखा करके समाए लिए समाये दंड बोलो मैं कुछ प्रभु इस धरा संतया हो के okay, सर्वज्ञ सर्वे समरस प्रभु कनक मृग के पीछे चले सुनी गिरह नाट्य बन बन में रोते थे नाथ नरगति दिखाए के इसे तल पे आए तलिया के लिए संतवन रामावतार की हान्य का प्रयोजन ही श्री जानकी हानिया बाली निग्रह अनुग्रह जो सुग्रीव पे इसमें कियता पुरस्कार बंदर से प्रेरित करी मित्रता सूत मारुति पठाए लोग नई कुंठ प्रभु विदे धरातल प्रया के लिए में सोसा संहिता तथा लंकी ये समावृत संहारित प्रताड़ित ही अशोक अशो। तो उपवन विभा पुजाड़ा गया स्वर्ण लंका जलाए सिया के कल प्रभु धरा कल्पया शरण रख कर विषण का आदर किया तीन दिन तक जल जिले करी प्रार्थना में सर प्रशासित किया सागर बनाए किया मै कुंज प्रभु इस धरातल पहाए किया असुर लंका के प्रभु से सहज ही बिल्क भाव विपरीत से मुझको करते स्मरण ऐसा कहकर समर तर। का बहाना किया सबको निजपुर पटाए किया मैं कुंज प्रभु नव कृष्ण से आए किया के लिए से सुन आदि कवि के बचन काव्य उत्कृष्ट सीता चरित्र्यो म आज रायण कृष्ण सीताया बौलत बदलित चरितम चरित्र गान लग लवे आदि कवि के काव्य चरित जो काजे कृष्ण कथा कृष्ण श्रोता कभाए के लिए जय कृष्ण प्रभु इस धरा चलिया के लिए इसके पहले भी प्रभु नारायण कर प्रकट सी करी सागर लिए शाये मई पुर्ज एक रहस्यात्मक विशिष्ट कारण है कि भगवान का अवतरण जब भी होता है रामावतार हो कृष्णावतार हो वो सभी अवतार श्री किशोरी जी की प्रेरणा से उनके आग्रह पर होते हैं उनके लिए ही होते हैं गीत गोविंद महाकाव्य में दसवें स्वर्ग में श्री जयदेव महाप्रभु ने जहाँ भगवान श्री राधा रानी को मना रहे हैं वहां दसम स्वर्ग में बहुत तो सुंदर भाव ठाकुर जी कह रहे हैं तमसी मम भूषण ते ही आप ही मेरा भूषण स्वसी मम भूषण स्वसी मम जीवन स्वसी भव जल भी रणम स्वसी मम भव केवल इसमें तमसी मामा भव जलधि रत्नम भव जलधि रत्नम इस भव जलधि का रत्न भी तुम ही हो इसका मतलब है ये रत्न आया तब उसके लेने के लिए ठाकुर जी संसार में आए हैं श्री जी पदार्थी है उनसे मिलने के लिए भगवान का अवतरण होता है और बोलो भक्त भक्त चलो भगवान की अब एक ऐसा चरित्र हम कहने जा रहे हैं जो चरित्र विलक्षण चरित्र है जिसको महाराजा प्रताप भानु का उपाख्यान कहा जाता है और इस चरित्र को मानसी में तो गोस्वामी जी ने खूब बढ़िया से लिखाई है पर प्रायः नौ दिन वाली कथा में तो उसकी चर्चा समया भाव के कारण हो नहीं पाती है और लीला में भी ये बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए लीला में भी प्रायः ये नहीं दिखाया जाता है लेकिन ये है बड़ा विलक्षण चरित्र और इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम लोगों के चित्त में प्रश्न खड़े कर देती हैं तो ये चरित्र भगवत कृपा से अब हम यथामय संक्षिप्त रीतिया ही कहेंगे आप लोग ध्यान से सुने सुन मुनि कथा सुनीत पुरानी जो समु महर्षि महर्षि भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि हे महर्षि यह अत्यंत पवित्र कथा जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ यह कथा भगवान शिव ने भगवती जगदम्बा पार्वती जी को सुनाई थी सारे संसार में प्रसिद्ध एक कै देश है जिसको वर्तमान में कश्मीर कहा जाता है दुर्भाग्य से भारत खंडित हो गया भारत का विभाजन हो गया नहीं तो कै देश अफगानिस्तान की गांधार देश की सीमा तक कैसे देश था इसके बाद गांधार था जिसको अफगानिस्तान कहते हैं। ये भी भारतवर्ष का ही हिस्सा है अफगानिस्तान भी भारतवर्ष है तिब्बत तो भारत था ही तिब्बत भारत में ही था ये सब एक था वृहद भारत था और भारत का स्वरूप विखंडित होते होते और अब भगवान कभी ऐसी कृपा करें कि कोई ऐसा माई का लाल भारत की धरती पर आवे जिसके शासन काल में भारत फिर अखंड हुई अखंड भारत हमारे यहाँ जड़खोर गोदाम में जो बटुक ब्रह्मचारी रोज बोलते हैं उनमें हम ये भी बुलवाते हैं। भारत अखंड हो चलो हम भी बुलवा देते हैं धर्म की हो, अधर्म का हो, प्राणियों में हो विश्व का कल्याण हो गोमाता की जय हो गोवंश की रक्षा हो गोवंश की रक्षा हो गोवंश सुखी हो गोवंश सुखी, सुखी हो गोवंश की रक्षा हो गोवंश सुखी हो भारत अखंड हो।, हो, भारत अखंड हो।, हो ये नित्य बोला जाता है वैदिक सनातन धर्म की तो अखंड भारत की बात है कै कह देश बड़ा पवित्र और बड़ा सुंदर देश कह कह देश और उस कह कह देश के महाराज थे सत्य केतु बड़े धर्मांडे नीत निपुण थे, थे तेजस्वी थे प्रतापी थे शीलवान थे बलवान थे और उनके दो पुत्र हुए महाराजा सत्य केतु के जेष्ठ पुत्र का नाम प्रताप धानु था और छोटे पुत्र का नाम था अरिमर्दन और प्रताप भानु और अरिमर्दन दोनों बड़े प्रचंड पराक्रमी थे ये इनका नाम ही इनके अर्थ को स्पष्ट कर रहा था प्रताप भानु मैने प्रताप में जो भानु के सदृश है सूर्य के समान जिनका प्रचंड प्रताप है और अरिमर्दन इतना शक्तिशाली है कि अपने शत्रुओं को कुचल देने वाला दोनों भाइयों में प्रताप भानु और अरिमर्दन में परस्पर बहुत प्रेम था ऐसा प्रेम था जिसमें छल का लेश नहीं था छल जहां आ जाता है वहां प्रेम रहता नहीं निश्चल निष्कपट प्रति थी और परंपरा रही है ज्येष्ठ पुत्र को राज्य देने की बड़े पुत्र को राज दिया गया और हरिमर्दन उनके अभिन्न सहयोगी बने और हरि ही तो आप गवन बन कीना और महाराजा सत्य केतु ने अपनी पत्नी के साथ अपने पुत्र को राज्य देकर के अपनी पत्नी के साथ उन्होंने भजन के लिए बानप्रस्थ आक्रम स्वीकार करी अब ये परंपराएं थोड़ी युग बदल गया तो सब बातें बदल गई राजाओं की जो परंपरा थी राजतंत्र उस परंपरा में ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाता और जो छोटे भाई होते थे वो समर्पित भाव से जीवन पर्यंत सेवा करते उन्हें किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता था पर राजा के अत्यंत विश्वास पात्र और अत्यंत प्रिय समय आने पर अपना सर्वस्व तनम प्राण लुटाने वाले न्यौछावर करने वाले अत्यंत विश्वास पात्र भाई कि अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं हो सकता है इस दृष्टि से नीति का विचार करते ही ऐसा किया जाता है। और घरों में भी भैया भी जी ये परंपरा थी ज्येष्ठ पुत्र को धर्मज कहा जाता था क्या कहा जाता था धर्मज और उसके अतिरिक्त पुत्रों को कहा जाता था कामज माने धर्म की सिद्धि ज्येष्ठ पुत्र से हो गई इसलिए ज्येष्ठ पुत्र को और दह कृत्य करने का विशिष्ट अधिकार था की सारे कृत्य वो करें और पिता की संपत्ति का प्रमुख अधिकारी भी वही था पर वह इतना अधिक शीलवान विचारवान दयालु प्रकृति का होता था कि वह पिता के मरने के बाद अपने को बड़ा भाई नहीं मानता था पिता के दिवंगत होने के बाद वह अपने को पिता के स्थान पर ही मानकर अपने भाइयों से पुत्र से अधिक प्रेम करता था ऐसा नहीं है कि कोई अभाव हो जाता है अभाव नहीं होता आपको सुनकर आश्चर्य होगा कोई सैकड़ों वर्ष पुरानी बात हम नहीं बता रहे हैं साधुओं को अपने पूर्वाश्रम का स्मरण नहीं करना चाहिए लेकिन हमने अपने बाल्यकाल में जो देखा है हमारे शरीर के चार पितामह थे और उनमें सबसे बड़े थे पंडित श्री दुर्गा प्रसाद जी सारा पावर ही उनके हाथ में था चार भाई थे चार में वो सबसे बड़े थे सबसे बड़े दुर्गा प्रसाद जी उनसे छोटे परमेश्वर प्रसाद जी उनसे छोटे सरयू प्रसाद जी सबसे छोटे छोटे लाल जी पर घर में मुखिया मालिक बड़े बाबा थे अब चार के बारह पुत्र हुए पुत्रियां हुई पूरा भरा पूरा परिवार था लेकिन इतने बड़े परिवार के मुखिया सारी जमीन के मालिक सारी संपत्ति के मालिक बड़े थे और आपको सुनकर आश्चर्य होगा इतना बड़ा संयुक्त परिवार एक साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक सबका रहना होता था लोग कहते थे भैया कोई ऐसा घर बताओ इस क्षेत्र में जहां कभी चूल्हे की अग्नि ठंडी न होती हो तो लोग कहते थे उस घर में चले जाओ वहां का चूल्हा कभी ठंडा नहीं होता 200-250 ढाई सौ लोग नित्य प्रसाद खाते हैं ऐसा भरा पूरा परिवार और जब चारों बाबा वृद्ध हो गए सब सबके अलग अलग हो गए तो बड़े ने ही कहा कि अब देखो अब हमारी उम्र बहुत हो गई है और अब सब अलग अलग नौकरी चाकरी में सब आप बाहर भी जा रहे हैं बाद में कोई विवाद हो वो अच्छा नहीं है अब भैया चारों भैया अब थोड़ा जमीन अलग अलग कर लो आप सोचो कितना लंबा समय बीत गया उनके पोतों के आगे भी संतान होगी तब उन्होंने अलग होने का विचार किया और बिना किसी उसका और इसके बाद ही बड़े बड़े ही रहे आए लेकिन भैया ऐसा निष्पक्ष जीवन जीना सबके बस की बात नहीं इसी को कहते हैं इसी का नाम सतयुग अब स्थिति ये कि बड़े में बड़पन्न होकर बड़े का विचार ये रहता है कि हम बड़े हैं इसलिए सबसे ज्यादा हमको ही मिलना चाहिए बाकी को मिले चाहे न मिले चाहे कोई बात नहीं हमारे मुखापेक्षी बने रहें पर इनको कुछ नहीं मिलना चाहिए हम बड़े हैं हमको सब कुछ मिलना चाहिए और पुरानी परंपराएं थी कि नहीं छोटे का ही पूरा अधिकार है हम बड़े है तो हम तो बड़प्पन में हमको संभालना है सबको तो। कन्याओं को हिस्सा देने की परंपरा हमारे धर्मशास्त्र की परंपरा नहीं है पिता की संपत्ति में बेटी को हिस्सा नहीं मिलता क्यों नहीं मिल क्योंकि उसका हक जितना होता था उस हक से अधिक उसके विवाह में लगाया जाता था उसको दहेज के रूप में दिया जाता था दहेज अविश्वाप नहीं था दहेज की यह व्यवस्था नहीं थी कि तुम घर मकान दुकान बेच के रोड पे खड़े हो जाओ और भिकमंगे बन जाओ बेटी के जाति ये नहीं था हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसके पास जो चल अचल संपत्ति है उसमें पुत्रों का इतना हक है तो इतना इतनी संपत्ति पुत्री के हक की है तो जितनी संपत्ति पुत्री के हक की हुआ करती थी उतनी संपत्ति उसके विवाह में दहेज में दे दी जाती थी उसका लाभ क्या था उसका लाभ ये था कि भाई बहन का प्रेम ननद भोजाई का प्रेम हमेशा बना रहता था अब कानून बन गया कि बाप के संपत्ति में बेट, बेटी, बेटा बेटी को बराबर हक है अब बेटिया विचार करो बेटी अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा बटा ले मकान जमीन आदि ले ले तो भाई का या भाई की संतान का या भाई की पत्नी का भाव उसके प्रति रहेगा तो प्रेम संबंध नहीं रहेगा सौहार्द नहीं रहेगा और ऐसी घटनाएं जहाँ हो रही वहां सौहार्द है बोलो सौहार्द नहीं और हमेशा के मिलने के द्वार बंद हो गए और अब ऐसा हुआ अब पुरानी परंपरा के अनुसार भाई और भाई की पत्नी और उसके लोग हमेशा ये भाव करते थे कि ये हमारे पूज्य हैं हमारे मानदान हैं इनको हमें जीवन भर कुछ न कुछ देना ही है अब वो परंपरा खत्म हो गई जिस जमाने में बेटी को देने का कानून ही नहीं बना था अंग्रेजों का जमाना था उस जमाने में हमारे शरीर के जो प्रपितामह थे पंडित श्री पंडित श्री राजधर जी उनके पांच चार पुत्र और एक पुत्री थी और पुत्री बहुत संपन्न परिवार में विवाही थी बहुत अधिक संपन्न लुपये हुए लेकिन वो एक कन्या का जन्म हुआ और उनके जो पति थे उनकी मृत्यु हो गई। छोटी अवस्था में विवाह हो जाते थे तो उस घर के रजोगुणी वातावरण में वो उनको अच्छा नहीं लगा और वो यहाँ अपने पिता के पास अपनी छोटी बच्ची को लेकर आ गई तो उस जमाने में पंडित श्री ने अपनी भूमि के पांच हिस्से किए कि मैं हूं नहीं हूं और ये बेटी तो अपनी बेटी को लेके यहाँ आ गई आगे चलकर मानो किसी का दिमाग बिगड़ गया तो इसको ना मकान रहेगा ना इसको जमीन रहेगी ना इसको सोना चांदी रहेगा तो उस सब को बुलाकर सर्वसम्मति से बोले भैया अब ये पांच हिस्से हैं तो एक शर्त है कि इस, अब तुम यहाँ आ गई तो जीवन भर यही भजन करना ऐसा ही हुआ सारी बात प्रेम और सौहार्द के लिए है और हम सब कुछ करना चाहते प्रेम सौहार्द को मिटाकर करना चाहते हैं ये एक विडम्बना की बात है इसलिए बड़े को राज्य मिलना चाहिए बड़े को मिलना चाहिए ये प्राचीन परंपरा है और परंपरा के मूल में है प्रेम और विश्वास को बढ़ाना ये उसके मूल में और कोई विशेष बात नहीं तो महाराज सत्य केतु ने बनाप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया और महाराज प्रताप भानु जब राजा हुए तो पूरी प्रजा का पालन प्रजापाल अति वेद विधि कतु नहीं अघ सारी प्रजा का पालन वैदिक पद्धति से हो रहा था और पूरी प्रजा में कहीं पाप का लेश भी नहीं था लेस जानते हैं भैया जी किसको कहते हैं बर्तन में घी रखा हुआ है और घी को तपा कर गरम करके निकाल दिया गया बर्तन से पात्र रिक्त कर दिया गया उसको कपड़े से पोष भी दिया गया पात्र को अब उस पात्र में थोड़ा गरम जल छोड़ा तो गरम जल छोड़ अब घी तो उसमें नहीं है उसको तो धो दिया पोष दिया गया फिर उसमें गरम जल छोड़ा तो उस पात्र के जल के ऊपर पतली पतली चिकनाई घी की परत दिखाई पड़ी उस परत को कहेंगे लेने वो है लेश, लेश अति सूक्ष्म अंश उतना भी प्रजा में पाप का लेष नहीं था अंश नहीं था और एक विशेष बात थी महाराज प्रताप धानु का जो सचिव था हितैसी मंत्री था उस मंत्री का नाम था धर्म रुचि और जैसा उसका नाम था वैसा ही था धर्म रुचि ही था उसकी धर्म में बड़ी भारी रुचि थी पर एक विशेष बात बताई नृपहित कारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि शुक्र समाना लिखना चाहिए था नाम धर्म रुचि गुरु समाना पर गुरु समान लिख करके लिखा है शुक्र समाना तो देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति और दैत्यों के गुरु हैं श्री शुक्राचार्य इससे एक संकेत तुलसीदास जी ने दे दिया यद्यपि दैत्य गुरु होने से शुक्राचार्य जी की महिमा कोई कम नहीं होती है भगवान ने शुक्राचार्य जी को अपनी विभूति बताया है कवि नाम उषणा कवि ज्ञानवान पुरुषों में शुक्राचार्य भगवान का स्वरूप है महान भक्त है वो पर दैत्य गुरु का ठप्पा तो उनपे लगे ही हुआ है दैत्य गुरु है इससे सिद्ध होता कि ये सब करने के बाद भी प्रताप भानु के स्वभाव में कहीं कहीं दैत्य वृत्ति थी ये बात आगे हम कहेंगे शुक्र के समान धर्म रुचि नाम का मंत्री था और मंत्री और बलबान वीर के साथ आप बड़े पराक्रमी योद्धा थे बड़ी चतुरी सेना को लेकर के सारी धरती पर उन्होंने दिग्विजय यात्रा की और बलपूर्वक संपूर्ण धरती को जीत लिया कितनी बड़ी धरती को जीता केवल जम्बू द्वीप को नहीं जीता भारतवर्ष को नहीं जीता सप्तीप तो भुज बल वी ने लयले दंड छाण नृप दीने सप्तृ का एक छत्र सम्राट प्रताप भानु हो गया और राजाओं को सबको बंदी बना लिया था उनको अपने अधीनस्थ करके उनसे दंड लेकर कर लेकर ले के फिर सबको उनके उनके राज्य में छोड़ दिया उस काल में सकल अवनी ही काला एक प्रताप भानु में सारी धरती पर एकमात्र राजा प्रताप भानु थे उसने ऐसे प्रताप भानु ने संपूर्ण भूमंडल पर दिग्विजय यात्रा करके जब अपने नगर में प्रवेश किया तो उनकी बड़ी शोभा हुई राजा प्रताप भानु शास्त्र की मर्यादा में रहकर धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का सेवन शास्त्र की मर्यादा में रखकर के समय के अनुसार किया करते थे इतना ही नहीं प्रताप भानु की धर्म निष्ठा के प्रभाव से सारी धरती कामधेनु बन गई सबकी इच्छाएं धरती कामधेनु बनकर के पूरी कर देती धर्मात्मा राजा के राज्य में धरती काम दुघा हो जाती सर्व काम दुघा मई सारी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो जाती है सारी प्रजा सुखी हो गई सभी नागरिक नर नारी धर्मशील थे और सुंदर थे धर्मशील माने धर्म करना ही उनका स्वभाव बन गया था स्वाभाविक रूप से सब धर्मात्मा थे और जो धर्म रुचि नाम का जो मंत्री था जिसके लिए नीति में शुक्र के समान उसको कहा गया सचिव को कहती वो वो धर्मरुचि नाम का जो सचिव था वो भगवान का बड़ा भक्त था सचिव धर्मरुचि हरिपद प्रीति भगवान के चरणों में उसका बड़ा भारी प्रेम था और वह राजा के हित के लिए बार बार नीति सिखाया करता था ध्यान में ही बात इसका मतलब है कि एक सप्तीपती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट बनने के बाद प्रताप भानु बार बार उसकी बुद्धि भागती थी उसकी बुद्धि बिगड़ती थी उसमें असुरत्व आता था लेकिन धर्मरुचि नाम का जो मंत्री था वो बार बार बड़ी विनम्रता से सिखा करके उनको सनमार्ग पर बनाए रखता था और उस धर्म रुचि की प्रेरणा से ही राजा गुरु की सेवा देवताओं की सेवा संतों की सेवा पितरों की सेवा और महीदेव माने ब्राह्मणों की सेवा किया करते थे गुरु सुर संत पितर मही देवा करी सदा नृत सबके सेवा इनके सहित संपूर्ण प्रजा की सेवा प्रताप भानु करते थे इतना ही नहीं राजा को वैदिक धर्म के अनुसार जो जो उत्तम राज धर्मोचित अनुष्ठान आदि करने चाहिए वो सब राजा ने किए प्रतिदिन महाराज प्रताप धानु दान भी देते थे और शास्त्रों का श्रवण भी करते थे वेद भी सुनते थे वेद का व्याख्यान भी सुनते थे और पुराणों का व्याख्यान भी श्रवण करते थे अनेक बावड़ी अनेक कुआ अनेक सरोवर अनेक बाग बगीचे उन्होंने लगाए थे ब्राह्मणों को जाने कितने भवन बना बना करके उनके संपूर्ण व्यवहार की सामग्रियों से उनको परिपूरित करके ब्राह्मणों को दिया था तीर्थों में सभी तीर्थों का जीर्णोद्धार कराया था और एक बात तो गोस्वामी जी ने ऐसी कही है बोले वेद पुराण में जितने यज्ञ आदि कहे गए है उन एक एक यज्ञों को एक एक हजार बार राजा ने अनुराग पूर्वक किया जहां लगी कहे पुराण एक एक सब जाग बार सहस्त्र सहस्त्र अनुराग हजारों हजार अनुभार किया बोले तो कोई कामना पूर्वक किया होगा बोले नहीं हृदय न कचू हृदय तो न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना अब यहाँ से बहुत सावधान होकर सुनना राजा इतना विवेकी था कि उसने फलाभि संधि से शून्य होकर अत्यंत निष्काम भाव से सभी यज्ञ किए और यज्ञ करने के बाद वासुदेवारपण मस्तु भगवान को अर्पित भी कर दिया कर धर्म करम मनवाणी जो धर्म कर्म मनवाणी से राजा करते हैं वासुदेव अर्पित्र ज्ञानी वो सब वासुदेवार्पण मस्तु कृष्णार्पण मस्तु रामार्पण मस्तु ब्रह्मार्पण मस्तु कर दिया करते थे अब हम आपसे पूछ रहे हैं अब इनमें कमी कहां रहेगी जो उनको राक्षस बनना पड़ा एक सुई की नौक के बराबर भी कहीं कोई गुंजाइश है जिससे राजा का पतन हो जाए और इतना भारी पतन हुआ पूरे कुल खानदान सहित नाश हो गया ब्राह्मणों के शाप से और उसको आगे चलकर रावण बनना पड़ा और उसके छोटे भाई अरिमर्दन को कुंभकर्ण बनना पड़ा वरणाश्रम धर्म का पालन कर रहा है निष्काम भाव से यज्ञ भी हजारों हजारों बार कर रहा है फल भी नहीं चाहता सब भगवान को अर्पित कर दिया फिर पतन क्यों हुआ कमी कहां रहेगी यह प्रताप भानु राजा के चरित्र की सबसे मूल बात है कहीं कोई न्यूनता धर्म की दृष्टि से आचार की दृष्टि से कहीं कोई साधन की दृष्टि से कहीं कोई न्यूनता प्रताप भान के जीवन में नहीं, इसके बाद उसे राक्षस बनना पड़ा उसका एकमात्र कारण है जी हाँ वो तो है लेकिन उसके मूल में कारण क्या है इतने धर्मात्मा की गुरु अपराध की माता जी ने कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कहा उसका गुरु अपराध और ऐसी बात वही कह सकती है कह सकता है कह सकती है जिनके हृदय में गुरु निष्ठा हो तो ये परम पूज्य जतिया वाले पूज्य स्वामी जी की कृपा पात्र हैं और अद्भुत गुरु निष्ठा है इनके मन में इसलिए बहुत अच्छी बात कही लेकिन इसके भी मूल में क्या बात अभी ध्यान से सुनो फिर हम उस बात को कहेंगे आप बहुत महत्वपूर्ण बात है इस माने इस पूरे प्रसंग की नस है वो हाँ। किस कारण से हमारा जीवन साधन की दृष्टि से धर्म की दृष्टि से सदाचार की दृष्टि से एकदम पूर्ण व्यवस्थित हो लेकिन इतनी सी एक कमी हमारे जीवन में रह जाए हमारे जीवन में सावधानी हट गई इस सावधानी हटी की दुर्घटना घट गई ये बहुत बड़ी प्रेरणा लेने योग्य प्रसंग है एक बार राजा प्रताप भानु सेना के साथ शिकार खेलने के लिए विंध्याचल क्षेत्र में गया अनेकों शिकार किए राजा ने उस जंगल में राजा प्रताप भानु ने एक बहुत विशाल वाराह को देखा जंगली सुअर और वो बड़ी बड़ी दाढ़े थी उस सुअर की ऐसा उसका टूटना और ये दाढ़े ऐसे लगता था मानो राहु ने चंद्रमा का ग्रास कर लिया हो उसकी चमकती हुई दाढ़े ऐसी लग रही थी कि पूरा खा गया चंद्रमा को इतना इतना हिस्सा बचा ऐसा लगता था वो क्रोधवश उगल नहीं रहा है राहु चंद्रमा को ऐसा लगता था ऐसा घुरघुराता हुआ भयंकर जंगली शू कर विशाल वो आया राजा ने देखा कि काले पहाड़ के जैसा विशाल सुअर सामने आया है राजा ने उसको ललकारा और वह वारा भागने लग गया वो वारा है नहीं था वो असुरही था राक्षस था राजा ने जैसे ही बाण का प्रहार किया वो लुप्त तो हो गया कभी प्रकट हो जाता कभी लुप्त तो हो जाता छल करके राजा के बाण से उसने अपने आप को बचा लिया और सेना पीछे छूट गई राजा अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहता था प्रताप भानु वो एकाकी आकी उसने उस का पीछा किया और घनघोर जंगल में जाकर वो वाराह तो अंतर्धान हो गया दिखाई नहीं पड़ा कहाँ बिला गया कहा चला गया अब राजा बड़े दुखी हुए जंगल में कोई मार्ग भी उनकी समझ में नहीं आ रहा था घोड़ा भी हाँस रहा था प्यासा था राजा को भी प्यास लगी थी कहीं कोई पानी का साधन नहीं दिखाई पड़ रहा था उसी समय राजा ने एक आश्रम देखा यत्र धुआस तत्र अग्नि ही जहाँ धुआं है वहां अग्नि है ऐसी जहाँ कोई कुटी है आश्रम है वहाँ तो कोई कोई ऋषि मुनि अवश्य होंगे ये पर्ण कुटी देख करके उसको लगा कि कोई ऋषि है इनके पास हमें जाना चाहिए वो ऋषि नहीं था वो कपट मुनि था और वो कौन सा कपट मुनि था वह एक क्षत्रिय था राजा था जिसके राज्य को प्रताप भानु ने बलपूर्वक छीन लिया था और वो अपने प्राण बचाकर जंगल में भाग गया था प्रताप भानु का समय जान करके उसने अपने को छिपाने के लिए बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा ली थी बड़े बड़े जटा रखा लिए थे और तपस्वी की भांति छिप करके वहाँ रहता था राजा प्रताप भानु वहां पहुंच गया ये तुलसी जस्त भवित, भवित तैसी मिले सहाय आप न आवे ताही पे ताही ले जाए इसको भवित कहते भावी वो वहीं पहुँच गया आईये राजन आइए आप वेश ऐसी लगते हैं कि आप बड़े प्रतापी जानता सब है पहचानता है ये हमारा दुश्मन है पर कपट है ना आइए राजन आप स्वरूप से लगते हैं कोई बड़े प्रतापी राजा हैं आपका इस अकिन के आश्रम में स्वागत है आप लगता है बहुत थके हुए हैं प्यासे हैं। है महात्मन में बहुत प्यासा हूँ तो सामने ये सरोवर है इसमें स्नान करो और जल पियो विश्राम करो राजा ने घोड़े से उतर करके प्रणाम किया और कहा कि आपने जो मुझे राजा कहकर समझ में राजा नहीं हूं मैं राज सचिव हूं मंत्री हूं अपना नाम नहीं बताया अपने को राज मंत्री बताया सचिव बताया राजा प्रताप धानु ने उस सरोवर में स्नान किया घोड़े को भी स्नान कराया जल भी पिया जब निवृत्त हो गया राजा का तो तपस्वी के आश्रम में वह गया सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहे हैं तपस्वी ने आसन देकर के कहा राजन तुम्हारा परिचय क्या है तुम अपने युवा जीवन की परवाह न करके ऐसी अकेले जंगल में घूम रहे हो किस प्रयोजन के लिए घूम रहे हो और मैं ालदर्शी सामुद्रिक शास्त्र को जानने वाला ज्योतिषी हूं हस्तपादाजी के लक्षण में समझता हूं चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देख दया लागी अति मोरे तेरे जो लक्षण है शरीर से वो चक्रवर्ती सम्राट के से लक्षण है हमको बड़ी दया आई इसलिए मैंने अपना भजन साधन छोड़कर तुम्हारे ऊपर विशेष अपना स्नेह प्रदर्शित किया है अब ये कोई ज्योति नहीं था वो तो जानता ही था कि प्रतापान चक्रवर्ती राजा है वो तो बन रहा था बनावटी ज्योति बाकी ज्योति ऐसे होते हैं जो ऐसा जानते हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने घटना सुनाई थी की वो गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे अपने जीवन में बहुत विचरण किया है उन्होंने पैदल वृत की परिक्रमा तो यहीं रहते ही थे तो कोई बात ही नहीं है नर्मदा जी की परिक्रमा पैदल गंगा जी की परिक्रमा पैदल गोदावरी की परिक्रमा पैदल चित्रकूट चौरासी को उसकी परिक्रमा पैदल आज से 100 साल पहले चित्रकूट की चौरासी को उसकी परिक्रमा नयिशारण चौरासी को उसकी परिक्रमा अयोध्या चौरासी को उसकी परिक्रमा काशी चौरासी को उसकी परिक्रमा और जनकपुर मिथिला चौरासी को उसकी परिक्रमा जहाँ जहाँ सुनी कि यहाँ चौरासी होती सब जगह करके आए और लगभग 21 वर्ष तक पैदल घूमे वो अफगानिस्तान तक पैदल गए बर्मा तिब्बत तक पैदल गए बर्मा तक पैदल गए तब भारत अखंड था मानसरोवर तक पैदल गए और इतनी जगह पैदल गए वो तो आश्चर्य की बात नहीं है आश्चर्य तो ये था कि आप किसी क्षेत्र का पूछो किस कितने कोष की दूरी पर क्या कौन था कैसा मंदिर मिला कौन सा वो बता देते थे और बताते थे अस्सी वर्ष पहले हम गए थे ऐसा बोलते थे सत्तर अस्सी वर्ष पहले सारा नक्शा उनके दिमाग में जैसे रहता था एक एक गांव का नाम किस व्यक्ति से मिलो उस व्यक्ति का नाम शायद इतनी मेमोरी कंप्यूटर में भी फिट नहीं हो सकती जितना उनके भीतर सब कुछ था तो महाराज जी गंगा परिक्रमा की बात बता रहे थे कि गंगा जी की पैदल परिक्रमा कर रहे थे फरुखाबाद क्षेत्र की बात है गंगा जी के किनारे होके चल रहे थे एक जगह गंगा जी के तट पर ही रहते थे जहाँ परिक्रमा थी और स्नान वही स्नान किया और सवेरे अपना धूना उपे और फिर वहां से चलने लगे तो फरुखाबाद से चले थे गंगा जी के सारे सारे, तो एक पीपल के नीचे एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई पड़े प्रपुंड लगाए हुए हैं, रुद्राक्ष की माला पहने हैं और बैठ के अपना जप कर रहे हैं तो महाराज जी जा रहे थे अपना कमंडल लिए उन्होंने देखा कि कोई तपस्वी वृद्ध ब्राह्मण बैठे है और ब्राह्मण ने भी ऐसे सिर झुकाया महाराज जी को संत वेश में देख के और महाराज जी ने भी ब्राह्मण के अभिवादन को नेत्रों से ही स्वीकार किया और तो महाराज जी आगे बढ़े जैसी आगे बढ़े कुछ ब्राह्मण को की आवाज सुनाई पड़ी ओ महात्मा ओ महात्मा रुकिए रुकिए ओ महात्मा रुकिए सीताराम रुकिए महाराज जी ने देखा वो बूढ़े बूढ़े यारे लठिया ले अरे महाराज क्या बात है आप कैसे अरे आप ठहरिए तो सही महाराज जी ठहर गए तो उन ब्राह्मण ने साष्टांग प्रणाम किया। महाराज जी बोले भाई हम तो जवान हैं अभी बालक हैं आप वृद्ध हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज जी चरण स्पर्श किसी से कराते नहीं थे महाराज जी पीछे हट गए उन्होंने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया उन्होंने कहा महाराज मैं एक तपस्वी सामुद्रिक शास्त्र का ज्ञाता ब्राह्मण हुआ जिसमें आप वहाँ से जा रहे थे उस समय मैंने ध्यान से नहीं देखा पर आप जब आगे बढ़ गए तो मैंने थोड़ा ध्यान से आपके चलने की ओर देखा आपके चरण से लेकर पीछे से देखा मैंने तो मुझे लगा कि ये तो कोई जन्म सिद्ध होगी है ये कोई बहुत विशिष्ट महापुरुष है इसलिए मैं प्रणाम करने आया महाराज जी बोले हम ये सब कुछ नहीं है आप ऐसी झूठी बातें मत करो बोले तो मैं झूठ नहीं बोलता आपके बाएं पैर की अमुक उंगली में इस जगह अमुक चिन्ह होगा तिल होगा महाराज जी ने कभी देखा नहीं देखा तो अमुक तिल आपके दाहिने हाथ में और गुरु पर्वत पर त्रिशूल का चिन्ह होगा महाराज ने त्रिशूल का चिन्ह आपके दोनों चरणों में उर्धरे खा है उसमें अमुक अमुक चिन्ह बने हैं महाराज जी को आश्चर्य देखा तो वो अमुक अमुक, अमुक चिन्ह और आपकी उंगलियों में सम्य चक्र के चिन्ह है आपके नौ संख नौ चक्र के चिन्ह है और एक संख का चिन्ह है आप कोई अवतारी पुरुष है कोई सामान्य पुरुष नहीं है आप महान योगी हैं फिर उसने बताया कि आपका जन्म भारत के अमुख क्षेत्र में होना चाहिए बिना कुंडली उंडली देखे आप ब्राह्मण हैं आप में भी साधु थे उसके पूर्वजन् में भी साधु थे ये तीसरा जन्म आपका ब्राह्मण कुल में हुआ है महाराज बोले इसके आगे बताओ बोले के आगे हमारी ज्योतिष तो कह रही है कि आपको लौट के धरती पे नहीं आना है आप मुक्त पुरुष हैं तो कहते उसके पहले ना हमने कभी अपने हाथ देखा था ना पैर देखा था उस ब्राह्मण ने हाथ पैर देखा नहीं केवल स्वरूप शरीर की आकृति देखकर बता दिया सारी बात बता दी हमको लगा कोई चमत्कार है पर वो चमत्कार नहीं था वो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान था इतनी है ज्ञान में शक्ति आपको सुनकर आश्चर्य होगा आयुर्वेद की स्थिति भी किसी जमाने में ऐसी ही थी हमारे यहां आयुर्वेद की स्थिति भी इस देश का आयुर्वेद अपनी चरम अवस्था में था किसी काल में महर्षि पतंजलि ने कहा मंत्रो सभी समाधि जहा सिद्धवती मंत्र सिद्धि औषधि सिद्धि समाधि सिद्धि औषधियों से भी सिद्धियां हो जाती मंत्र सिद्धि के बाद दूसरे नंबर की सिद्धि है औषधि सिद्धि अब विशिष्ट योग में जो ब्राह्मी का पान है वो क्या है औषधि की सिद्धि है माघ कृष्ण चतुर्दशी की तिथि को दिन भर बिना कुछ खाए पिए सारस्वत मंत्र का जप करना और अर्धरात्रि को किसी समुद्र वाहिनी पवित्र नदी में खड़े होकर आकंठ जल में खड़े होकर माँ कृष्ण चतुर्दशी की तिथि पर ब्राह्मी का पान करना उसमें कई औषधियाँ और मिलती हैं तो कहते हैं उससे सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है औषधि की तो सिद्धि है वो और क्या है अभी एक बहुत बड़े वैद्य थे कुछ ही समय हुआ उनको भगवत धाम गए हुए पंडित श्री चंडी प्रसाद जी त्रिपाठी इंदौर के माता जी ऐसा वैद्य हमने अपने जीवन में नहीं देखा आप दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में सारी जांच करा के आओ कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है आपकी शुगर क्या है आपकी किडनी की स्थिति क्या है आपके लीवर की स्थिति क्या है आपके हार्ट की स्थिति क्या है आजकल मशीनें सब बताती हैं कौन सी चीज घटी है कौन सी चीज बढ़ी है और त्रिपाठी वैद्य जी ऐसे थे गौरवाले वैद्य जी वो हाथ की भी नस नहीं पकड़ते थे वो तो पैर की नस पकड़ लेते ऐसे, ऐसे पैर की नस पकड़ लेते। बस लेती दबाते वाते भी नहीं थे पता नहीं क्या करते ऐसे ऐसे करते कागज में लिखते चले जाते आपने बोल दिया तो नहीं देखेंगे फिर नाराज हो जाएंगे आप कुछ मत बोलिए कि हम बीमार हैं कि क्या है मैं कभी कुछ नहीं ऐसे लिख फिर कहते ये देखो इस चीज की इतनी कमी है इस चीज की इतनी कमी है इस चीज की इतनी कमी है और आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जांच करा के अभी आए हैं दो दिन पहले वो सारी कमी उसमें उनके परिचय में आ गई और वो कहते थे कि ये कमी आपकी मशीन ने नहीं बताई है ये कमी और है फिर से कहीं टेस्ट कराओ विचित्र यह व्यक्ति कितनी आयु तक जीवित रहेगा नारी दोस्तों बताते थे इसकी शरीर की आयु कितनी होगी ये देख के बताते तो हमारे मोहनदासी को तो जानते हैं ना मोहन प्यारे और यहाँ वैद्य जी आये थे दो तीन चार साल पुरानी बात है तो हमने वैद्य जी से ऐसे ही कहा बोले तो हम तो आपका दर्शन करने हम किसी को देखेंगे देखेंगे नहीं तो ऐसी स्वभाव के थे बड़े थे निर्मल हृदय के तो मोहनदास को मैंने कहा कि इनको देखिए थोड़ा नाड़ी देखिए बाबा बीमार रहे थे तो हमने कहा ऐसी हंस के मैंने हंसी में कहा हमने कहे कि इनकी उम्र कितनी है नारी देख की उम्र बताई जा सकती तो, तो उन्होंने कहा तो तुरंत उन्होंने ऐसे देखा देखकर कहा इतने वर्ष इतने महीना इतने दिन इतने घंटे की आयु है देख लो और बिल्कुल सही निकली तो हमको लगा कि कोई जरूर तंत्र मंत्र की कोई सिद्धि है यानी तो ऐसा तो कोई व्यजन ही बताता है की इसकी इतनी आयु हो गई है हमने कहा और कितना जिएंगे? अरे बोले अब सब बात मत पूछो कितना जिएंगे? महात्मा को चिंता लग जाएगी लेकिन ये चलते फिरते ही चले जाएंगे। बस इतना हम कर देते हैं। चलते फिरते चले जाएंगे अभी उनका शरीर अभी अभी पूरा हुआ बड़े बड़े कलेक्टर मिनिस्टर भी आते थे लेकिन लाइन में लग के आना पड़ेगा सबको और सिफारिश किसी की चलती नहीं सिफारिश जिसकी आ गई उसको तो फिर कोई चला देखते ही नहीं संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी औषधि भी बाजार की नहीं देते दे। अपनी औषधि बनाते वो देते और नहीं तो कहते ये दवाइयां इतने इतने दिन की उखाड़ी हुई ले आना इसको ऐसे ऐसे बना लेना ऐसे ले लेना बोले हमको विश्वास नहीं है किसी दवाई वाले पर ऐसा बोलते अच्छी बैठी एक बार हमको गर्मी थी तो कुछ लू जैसी लग गई तो हम सुबह-सुबह घूमने गए सारा स्त्री जल रहा था तो वैध जी से जहाँ रुके थे इंदौर में वैध जी को फोन किया महाराज जी आए हैं अरे भाई महाराज जी का दर्शन तो हमको करना है पर हमको तो चार बजे से लोग रोगी लाइन लगाते हैं हमको वहाँ जाना है यदि महाराज जी इधर होते चले जाए तो अच्छा है हम ठीक है तो रास्ते में थे तो उनके यहाँ गए और क्या है महाराज जी क्या है महाराज लू लग गई है तो बोले अभी एक मिनट में लू ठीक करता हूँ कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी लो थीक, लू ठीक करता हूँ कैसे करें तो एक घड़ा पानी नहीं एक घड़ा पानी एक घड़े पानी में एक गमछा डाला तो गमछे को ऐसे ऐसे निचोड़ दिया बोले तो खड़े हो जाइए खड़े हो गए दो बार तीन बार झाड़ा हमारी लू उतर गई बोले कोई चमत्कार नहीं है किसी को भी लू लगी हो करके देख लेना तुरंत लू उतर जाएगी ऐसे ऐसे झाड़ा वो ठंडे ठंडे छीट शरीर पर पड़े बोले ठीक हो गई लू अब वस्तुतः लू ठीक ही हो गई या तो उनकी बाणी से ठीक हो गई या जैसे ही ठीक हुई पर ठीक हो गई सारा शरीर जल रहा था लू से ठीक हो गई तो चमत्कार होते हैं सामुद्रिक शास्त्र के भी चमत्कार होते हैं वैदिकी के भी चमत्कार होते हैं उसने कहा कपट मुनि ने कि तुम्हारे शरीर के लक्षण बता रहे हैं कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो और बड़ी दयाल आ रही है तुमको देख करके राजा ने कहा महाराज आपका ज्योतिष तो सही ही हो सकता है लेकिन मैं महाराजा प्रताप भानु का सचिव हूँ मंत्री हूँ मैं राजा नहीं हूँ शिकार खेलते खेलते भटक गया अच्छा हुआ आपका दर्शन हो गया आपके दर्शन से हमारा कुछ भला होने वाला था इसलिए दर्शन हो गया नहीं तो आप जैसे तपस्वी महापुरुषों का दर्शन तो हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ है कपट मुनि ने कहा कि तुम इतनी दूर आ चुके हो अपने नगर से कि यहाँ से सत्तर योजन दूर तुम्हारा नगर है सत्तर योजन का मतलब है दो सौ अस्सी को कितना और दो सौ अस्सी को तीन गुना कर दो 280 को तीन गुना करो भाई हम तो गणित पढ़े नहीं हम तो कर देते हैं हैं 840 तो 840 किलोमीटर दूर आपका नगर है और रात हो चुकी है कैसे पहुंचोगे आप इसलिए आज यही निवास करो प्रातःकाल होते ही चले जाना राजा ने कहा अब तो दूसरा उपाय आप न भी कहोगे यहाँ रहने के लिए तो भी हमको तो अब रात यहाँ काटनी ही है क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है निशा घोर गंभीर बन पंचन सुनहु सुजान बसहू आज अस जान तुम जायु हो तो अब यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले कहा ले जाए होनहार तो जैसी होनी थी उसके अनुसार राजा वहीं आ गया जहां से उसके जीवन की उल्टी गिनती शुरू होने वाली थी घोड़े को राजा ने बांध दिया बैठ गया कपट मुनि के पास राजा ने बहुत प्रशंसा की चरणों की वंदना की अपने भाग्य को सराहा और हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं ध्रष्टता कर रहा हूं कृपया क्षमा करें आपका शुभ नाम आपका शुभ नाम क्या है अब देखिए राजा उसे नहीं पहचान पाया उसका राज्य छीना है पर अब वो लंबी लंबी दाढ़ी हो गई जटाव हो गए बलकल वस्त्र हैं वो तो राजा नहीं पहचान पाया उसको ऐसा होता है महात्माओं के साथ ज्यादा ऐसा होता है महात्माओं के आइडेंटिटी कार्ड आजकल एयरपोर्ट पे पूछते हैं ना अब मान लो किसी का अपनी जन्मभूमि वाला आइडेंटिटी कार्ड है अब वो दिखाएंगे वहाँ तो एक बार तो वो देखने वाला वो ऊपर नीचे देखता है शकल तो मिलती नहीं कैसा शकल मिलती नहीं जगदीश बाबू जी का दूसरा आइडेंटिटी कार्ड बनवाना पड़ा तो उनके पुराने उससे पेंट पहने हुए और एकदम छरहरा शरीर वो दूसरी अब दाढ़ी हो गई लंबे सोने तिलक हो गए, गए दुनिया भर के तुलसी की माला पहनते हैं गले में बोले नहीं नहीं ये तुम्हारा फोटो नहीं है तो मैंने फिर एक दूसरा उनका आइडेंटिटी बनाया तब जाके काम चला पुराने आइडेंटिटी लोग पहचानते नहीं तो उसकी तो बेशुमार बदल गई राजा की तो उसने तो वो शत्रु था बैरी था विरोधी था उसने पहचान लिया कि प्रताप भानु है लेकिन प्रताप भानु नहीं पहचान पाया कि ये हमारा कट्टर शत्रु है जानी दुश्मन है वो नहीं पहचान पाया वो तो दुखी था दाव खोज रहा था और वो जो सुवर था ना वो सुवर नहीं था वो राक्षस था कालकेतु नाम का राक्षस था जो इस राजा का मित्र था और दोनों ने ही इनके सर्वनाश की योजना बनाई थी ये भटका करके जंगल में यही यहाँ तक लेके आया था और इतने दिन तक रहकर कुछ उसने तंत्र मंत्र भी कुछ न कुछ सीख ही लिया होगा कुछ न कुछ कर लिया होगा तो वो भीतर से कपट कपटी वो मुनि भीतर से बोला अरे महाराज आप हमारा क्या परिचय पूछ रहे हैं नहीं नहीं महाराज बताइए जरूर हम अरे बोले हम कोई इतने प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं है जो हम अपना नाम बतावे तो आप हाँ, हाँ हमने आपका बहुत नाम सुना है ऐसे हम नहीं है हम तो निर्जन जंगल में रहते हैं और हमारा परिचय पत्र यदि आप हमसे जानना चाह रहे हो तो नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत हमारा नाम तो है भिखारी और तो हम धनहीन है और अनिकेत है हमारा कोई घर द्वार नहीं आज यहाँ झोपड़ी बना के है कल दूसरी जगह झोपड़ी बना लेंगे जंगल है पड़े हैं राजा ने कहा महाराज अब पक्का समझ में आ गया। आप जैसे जो गलत अभिमान वाले महापुरुष होते हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं। है उनमें अहंकार तो होता नहीं है सदा रहें अपन को पौधुराये सब विधि कुशल कुवेश बनाए वो अपने को छिपा के रहते हैं और अपना वेश भूसा भी बहुत सजा धजा के नहीं रखते कुवेश जैसा बना के रखते हैं, लेकिन फिर भी विज्ञ लोग तो उन्हें पहचान ही लेते हैं इसलिए कही ते, ते कह तेरे परम अचन प्रिय हरि तेरे संत और श्रुति माने वेद की रिचाए पुकार पुकार करके कह रही हैं कि भगवान को परम अकिंचन प्रिय है आप तो परम अकिंचन हैं तुम्हारे जैसे निर्धन तुम्हारे जैसे भिखारी तुम्हारी जैसे अनकेत वो तो ऐसे भाग्यशाली होते हैं कि ब्रह्मा जी और शिव जी को भी संदेह हो जाता है और भगवान अब कोई बात नहीं आप अपना नाम परिचय नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं जो सी सो सी तब चरण नमामि मोह पर कृपा करी अब स्वामी आप जो हो सो हो हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं मेरे ऊपर कृपा करो उस कपट मुनि ने देखा कि राजा का विश्वास बहुत पक्का होता चला जा रहा है तो उसने कहा महाराज देखो ऐसा है कि तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो और श्रेष्ठ पुरुष किसी से कुछ पूछे और बिल्कुल न बताया जाए ये भी एक अपराध होता है उस श्रेष्ठ पुरुष का तिरस्कार है तो मैं आपका तिरस्कार नहीं कर सकता पर इतनी बात जरूर है कि यहां बसत बीते बहु काला यहाँ रहते रहते हमको बहुत लंबा समय बीत गया कितना समय बीत गया बोले वो हमने तीसरी तारीख कोई कागज कलम पे लिख के तो रखी नहीं तो हम ऐसे होते हैं महात्मा हमारे महाराज जी के पास एक संत थे उनका नाम था श्री ब्रजमोहन दास जी और लोग उनको कहते थे ब्रजवासी कहते थे कलयुग बाबा और पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज कहते थे सतयुग बाबा और महाराज जी कहते थे मनसुखलाल क्योंकि वो बिल्कुल ठाकुर जी के बने बनाए सखा मनसुखाई थे उनको देख के लोगों को हंसी आ जाती थी बड़े सिद्ध संत थे वो मनसुखलाल जी वही हमारे महाराज जी के भिन्न परिकल थे एक घंटे में वृंदावन की परिक्रमा देते थे वो एक घंटे में आयु बहुत थी बीमार भाई तो महाराज जी ने रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल भेजा एक शक्ति स्वामी जी थे पहले तो ए बंगाली थे वो ए बाबा एज क्या उम्र क्या है तुम्हारा तो बोले नहीं मानो जब हम वृंदावन आए थे तो जमुना मंदिर बिरला मंदिर की नींव खुद रही थी हिसाब लगा लो अंग्रेजों का ये था वो था अंग्रेज जमाने की बात है वो तो दो चार बात सुन अरे सीधे सीधे क्यों नहीं बताता था वहां नींव खोद रही थी वहां मंदिर बना था हम क्या जाने भले हिसाब तुम लगा लो तो वो शक्ति स्वामी जी ने हिसाब जोड़ा हंसने लगे तो भोले संत हैं तो उन्होंने कहा कितनी लिख रहे हैं उम्र अस्सी लिखने के नब्बे अरे वहां जो तुम्हारी इच्छा हो तुम तो पढ़े लिखे हो हम तो बिना पढ़े लिखे मूरख है तुम जो इच्छा हो उसको तो लिख दो उन्होंने लिख दिया 90 90 वर्ष की उम्र लिख दिया परीक्षा में तो कोई कहता बाबा उम्र कितनी हो गई अरे बहुत पढ़े लिखे एक महात्मा ने लिखा है जो 90 साल के हो गए ऐसे सीधे महात्मा वस्तुतः भोले भाले संतों को याद ही नहीं रहता कि हम किस सन में पैदा हुए थे क्या हुआ कैसा हुआ उनको ज्यादा याद नहीं रहता इसको याद करने के लिए थोड़ी बने हैं साधु भगवान का भजन करने के लिए साधु बने अब बहुत से लोग ऐसे चतुर होते हैं कि वो जानते तो सब है समझते सब है लेकिन जानबूझकर बड़ी उम्र बताने के लिए सीधी कह देंगे अरे क्या बात करते हो आप हमने कोई ए, कि हमारे बाल ऐसे पक गए धूप में थोड़ी पक गए बाल हाँ सब चेहरा सब बाल पक गए तो लोग अपनी उम्र नहीं बताते हैं, है तो वो बोला कपट मुनि कि न तो मुझसे अब तक कोई मिला और न मैंने किसी के आगे अपना परिचय दिया क्यों नहीं दिया क्योंकि मैं वस्तुतः यदि अपना परिचय दू तो लोग मेरी बड़ी मान्यता करेंगे और मान्यता जिसकी भई नहीं उसका सर्वनाश हो गया लोकमान्यता अनल समतप कानन दाव ये तपस्या जंगल के समान है और लोक मान्यता उसको जलाने के लिए अग्नि के समान है अब राजा को और पक्का विश्वास हो गया अब राजा पूरी तरह न्यौछावर हो गया कपट पर अब यहाँ तुलसी राशि फिर एक सावधानी कर रहे हैं ये दोहा बहुत ध्यान से सुनने योग्य है हाँ एक बात और कहने जरूर ये कहना गोस्वामी जी ने कहा तुलसी जसी भवितभ्यता सैसी मिले सहाय आप ताहि पे ताहि तहां ले जाए इसको हम नकार नहीं रहे भवितभ्यता जो होती वैसे ही होके रहता है किंतु एक बात हम कहना चाहते हैं जो पूरी तरह भगवत शरणागत है उसकी भवितव्यता भी समाप्त तो हो जाती है उसका प्रतिकूल प्रारब्ध भी अनुकूल होता है अनुकूल तो अनुकूल होता ही है प्रतिकूल प्रारब्ध भी प्रतिकूल फल देने में समर्थ नहीं होता क्योंकि करम सदाचिन के रखवारी जिमी बालक राखे महतारी अब यहाँ राजा की शरणागति नहीं राजा में भक्त धर्मात्मा है ज्ञानवान है बुद्धिमान है बलवान है सब कुछ करता है लेकिन भक्त के जो लक्षण है वे नहीं है शरणागति उसमें नहीं है इसलिए भविता पिता भी उसको यहां ले आई और एक दूसरी चूक होने जा रही है क्या चूक होने जा रही है ये सोरठा बड़े काम का सोरठा है आज तो इस सोरठा आज के परिप्रेक्ष्य में ये मानस का सोरठा बहुत अधिक उपयोगी है तुलसी देखी सुवे भूल चतुर नर सुंदर के कहते वचन सुधा आज भैया जी यही हो रहा है, है। सच्चे संतों के पास तक तो लोग पहुंचे ही नहीं पाते हैं बाहरी चमक दमक देखकर ठाट वाट देखकर भीड़ भाड़ देखकर चाकचिक देखकर लोग प्रभावित हो, हो जाते हैं और बस फिर अपना सर्वस्व दे बैठते हैं अब जो मानकर उसने अपना सर्वस्व दिया है वो तो वो है ही नहीं अब उनके अत्यंत निकट पहुंचे तो समझ में आया कि हम तो केवल बनिया थे हम तो केवल बनिया थे और ये तो हमसे सौगुना आ गए ये तो विशुद्ध व्यवसायी हैं। हम तो कम से कम नमक मिर्चा आटा दाल चावल का व्यापार करते या कुछ करते अपने ढंग से जो हमारे पूर्वों की परंपरा से हमें मिलान करते थे लेकिन इनके यहाँ तो धर्म का बहुत बड़ा व्यापार इनके यहाँ चलता है अरे राम राम दूर के ढोल सुहावने होते हैं हमने क्या देखा था और यहाँ आकर हमको क्या मिला ठगा तो जाते हैं उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो भयानक परिस्थिति आती है वो ये आती है कि फिर उनकी बुद्धि में एक मापदंड तैयार हो जाता है एक चित्र बन जाता है उनको लगता है कि इतने बड़े जब ऐसे निकले तो सब ऐसे ही हैं और अब जीवन में हमको धर्म की बात करने वाले सदाचार की बात करने वाले अब इन सब ठगों के चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है और वो ईश्वर से धर्म से सर्वथा विमुख हो जाते हैं विमुख ही नहीं कई बार भयंकर विद्रोही हो जाते हैं अब स्वयं को भी वंचित रह गए और उनके प्रभाव में आने वाले अनेकों लोग सच्चे संतों की चरण सन्निधि में पहुंचने से वंचित रह गए हमारे पूज्य गुरुदेव भक्त माली जी ने एक बात बताई बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा हमने कह महाराज जी आपके मत से संत की परिभाषा क्या है महाराज जी बोले दूर से देखने में भले ही कुछ समझ में न आवे पर जितनी निकटता बढ़ती चली जाए उतनी अगाध श्रद्धा जनती चली जाए हम तो उसको ही साधु मानते महाराज जी के शब्द ऐसा ही होता अभी देखो बाबा श्री नविली शरण जी न तो बढ़िया से तिलक लग लगाते थे ना कोई संतों जैसे बढ़िया कपड़े पहनते थे एक पैसे का संग्रह परिग्रह नहीं परम विरक्त और मनवाणी क्रिया से परोपकार परम विद्वान अत्यंत अंतरमुख साधक समस्त प्रकार के दुराग्रहों से शून्य परम विवेकी कोई व्यक्ति उनके पास पहुंचे सच्चा मार्ग दिखाने वाले महात्मा की लेकिन उनके पास तक पहुंचे कौन वृंदावन के लोग अन्यथा न माने राधावल्लभ मंदिर में नित्य जाते थे सेवा भी करते थे लेकिन क्या मंदिर के सेवायत लोग भी पहचानते थे कि इसको टीके संत हैं या गोस्वामी वर्ग के लोग भी उनको पहचान पाए पर हम अपनी अनुभूति कह रहे हैं वो वस्तुतः संतोचित समस्त लक्षणों से युक्त थे हाँ, बात जरूर थी दूर से बाबा को देखने में नहीं लगते साधु जैसे पर उनके जितना निकट होते चले जाओ उतना लगता था कि बाबा जैसा कोई साधु नहीं तुलसी देख सुवेश भूल ही मूढ़ न चतुर नतुर्को तो में चतुर की परिभाषा क्या है संसार में चातुरी रखने वाले ही पागल बनते हैं बुद्धू बनते हैं मानस के अनुसार चतुर कौन है राम ही भज हीते चतुर नर जो भगवान का भजन करते हैं वे ही चतुर है जो ईमानदारी से गौरंग लीला देखेगा गीता भागवत रामायण का स्वाध्याय करेगा संतों के चरित्र पढ़ेगा सुनेगा सच्चे संतों का संग करेगा वो किसी चमक दमक में प्रभावित होने वाला नहीं है इसलिए हम बहुत विनम्र प्रार्थना आप लोगों से कर रहे हैं कि आपका किसी महापुरुष के प्रति सहसा कोई भाव जग जाए तो आप सहसा निर्णय मत करो कि हम तो बस तुरंत कंठी ले लें चेला बन जाएं नहीं आपका भाव जगह अच्छी बात है आप पहले दीर्घ काल तक सत्संग कीजिए फिर अपने मन को तौलिए कि आजन्म पर्यंत इनके चरणों में हम अपनी अगाध श्रद्धा रख सकेंगे कि नहीं हम इनके प्रत्येक आदेश को भगवान की आज्ञा मानकर पाल, पालन कर सकेंगे कि नहीं गुरु साक्षात पर इस भाव में हम जी पाएंगे कि नहीं ये अपने आप को तौल लो इसके बाद समर्पण करो आप देखो एक ही समर्पण में काम बन जाएगा लेकिन होता है सही एक जगह हम गए राजस्थान में एक व्यक्ति आए अपने गुरुजी का फोटो लेके आए बोले तो महाराज इन इनके प्रति हमारी बाल के बराबर श्रद्धा नहीं रह गई है लेकिन फोटो को बाहर फेंकने से हमको डर लगता है नहीं हमारा कुछ नुकसान हो जाए तो ये फोटो आप ले जाओ अपने संग हमारे गुरुजी का फोटो है हमने कहा भैया आपके गुरुजी का फोटो आप तो रख नहीं पा रहे हैं, आपको भार लग रहा है इतना बड़ा मकान है कहीं लटका दो गुरुजी को आपका भाव बन नहीं रहा है और हम हम तो हमने उनका संग किया नहीं तो हम उनको ले जा क्या करेंगे नहीं आप जो कुछ आप जो करना आप यही छोड़ना यही छोड़ जाओ ले ये हमारे गुरुजी का फोटो है हमारी श्रद्धा नहीं है हमारी तो आप में श्रद्धा हो रही है आप कृपा कर दो हमारी मैंने कहा भैया ये क्या गारंटी है कि तुम्हारी हमारे में भी श्रद्धा रही आवेगी और एक जगह श्रद्धा तुम्हारी नहीं रही तो दूसरी जगह भी ऐसा ही हो सकता है इसलिए अब तुम्हारी श्रद्धा ही ऐसी है तो कृष्णम बंदे जगत भगवान को जगत गुरु भगवान है उनको मान कर के राम राम करो हमारे सिद्धांत अनुसार द्वारा दीक्षा लेने की आवश्यकता है ऐसे ऐसे लोग हो जाते गुरु का फोटो तक उनको लगता है कि हम न रखें घर में पटक दें घूर पर तो अच्छा है ऐसी स्थिति है इसलिए हमारी दृष्टि होनी चाहिए इसलिए हम गुप्त हो करके रहते हैं क्यूँकी हरितज की प्रयोजन नहीं हमारे जीवन में भगवान को छोड़कर के दूसरा प्रयोजन नहीं है और देखो महाराज भगवान तो बिना जना सब जानते हैं क्योंकि सर्वान्तर यामी है तो संसार को रिझाने से क्या मतलब है और तुम बड़े पवित्र हो बड़े धर्मात्मा हो हमारे प्रति तुम्हारा बड़ा प्रेम है इसलिए अब मुझे अपना प्रकाश तुम्हारे सामने करना ही पड़ेगा नहीं तो हमको भी दोष लगेगा ऐसी पद्धति से बोल रहा था कपटमुनि कि राजा का विश्वास निरंतर बढ़ता चला जा रहा था देखा मनवाणी क्रिया से राजा मेरे बस में हो गया तब उसने कहा नाम हमारे एक तन सुनिन सुनिंद तो बोलो सुन सुब हमारा नाम एक तन है अरे महाराज ऐसा नाम तो हमने अब तक सुना नहीं एक तनु ये नाम आपका कैसे पढ़ा पढ़ा बोले आदि सृष्टि उपजी जब तब उत्पति भे नाम हमारा एक तन ही पुति देह न सबसे, सबसे पहली, पहली सृष्टि जब उत्पन्न हुई थी तब में पैदा हुआ था तब से एक ही शरीर है इसलिए हमारा नाम एक सनु है यह कोई झूठ नहीं बोला क्योंकि जब कभी पहली सृष्टि हुई थी तभी हमको शरीर मिला था और वो शरीर उस समय भी पंचतत्व का था और बीच में जो मिले वो भी पंचतत्व के ही थे और ये वर्तमान शरीर भी पंच का ही है लेकिन राजा सज नहीं पाया अरे महाराज इतनी उम्र आपकी एक तनु कितने शरीर बदल गए आपका शरीर नहीं बदला अरे बोले बच्चा कुछ मत पूछो तपस्या से सब कुछ सुलभ हो जाता कुछ दुर्लभ नहीं है देखो ब्रह्मा जी तपोवल से सृष्टि करते हैं विष्णु भगवान तपोवल से पालन करते हैं शंकर जी तपोवल से संहार करते हैं पते आगमन कछु संसारा सब कुछ तब से सुगम हो जाता है राजा ने कहा महाराज सब तो आपकी इतनी उम्र है तो आपके सामने तो बड़ी बड़ी घटनाएं घटी ओ महाराज विचित्र विचित्र कथाएं उसने सुनाई और राजा को विश्वास हो गया कितने प्रकार की उत्पत्ति कितने प्रकार के प्रलय की बातें बतायी अब जब बस में हो गया तो राजा ने कहा महाराज मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई आप जैसे सच्चे संत के सामने हमको कपट नहीं करना चाहिए था कपट तो वही कर रहा था कपट मुनि पर राजा बोला सच्चे संत के सामने हमको कपट नहीं करना चाहिए था हमने बड़ा बुरा किया आपने पूछा आपका परिचय तो मैंने कहा मैं प्रताप धानू का मंत्री हूँ आपने कह दिया कि चक्रवर्ती के लक्षण तोड़े महाराज में मंत्री नहीं हूँ मैं ही प्रताप भानु हूँ कपट मुनि कपट पूर्वक हता और बोला धन्य धन्य धन्य राजन जैसे स्पष्ट दर्शन दर्पण में सब कुछ दिखाई पड़ता है ऐसी मेरा हृदय तो सच दर्पण के समान है मैं अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया करता हूँ मैं तो पहचानता था तुम प्रताप भानु हो लेकिन मैं नाराज नहीं हुआ मैं प्रसन्न हुआ राजा को जहाँ तहा अपने नाम का परिचय नहीं देना चाहिए हाँ ये न्याय ये नीति है क्योंकि राजा का शरीर बहुत मूल्यवान होता है कीमती होता है तो तुम्हारी इस बात से भी हमारे मन में कोई प्रसन्न नाराजगी नहीं है देखो तुम्हारा नाम प्रताप भानु है तुम्हारे पिता का नाम सत्यकेतु था मैं अपने गुरु महाराज की कृपा ऐसी सब कुछ जानता हूँ लेकिन अपनी हानि समझकर अपनी तपस्या का प्रयोग नहीं करता और मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ तू तो, तो संत ही है और अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो तेरे मन में भाव हो वो तू मेरे सामने प्रकट कर इतना सुनते ही उस प्रताप भानु ने कपट मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा महाराज आप जैसे संत के दर्शन होने से तो चारी पदार्थ करतल मोरे धर्म अर्थ का मुख्य सब हमारी हथेली पर आ गया पर भगवंत आपने कहा है तो मुझे कुछ अपने मन की बात कह देनी चाहिए जरा मरण दुख रहित रही सन समित जनिको एक छत्रहीन मही राज्य राज हो क्या मांगा उसने? बहुत ध्यान से सुनिए। क्या मांगा मेरे शरीर में कभी बुढ़ापा ना आवे मैं कभी मरू नहीं जन्म मृत्यु का दुख हमको झेलना न पड़े युद्ध में कोई मुझे जीत ना सके और सौ कल्पों तक मेरा अखंड राज्य हो यही है नष्ट इस पूरे प्रकरण की आपके जीवन में आप सब कुछ धर्म और सदाचार की पूर्ण प्रतिष्ठा के जीवन में है आप निष्काम भाव से सब कुछ कर रहे हैं सब कुछ कृष्णार्पण कर रहे हैं लेकिन यदि आपने अपनी लोकेशना को नियंत्रित नहीं किया तो यह लोकेशना आपके सारे ज्ञान ध्यान धर्म कर्म भक्ति सबको परचौका लगाकर सबको चौपट करके यह लोकेशना आपको राक्षस बना देगी असुर बना देगी तीन इच्छाएं अंतकरण को मैला करने वाली हैं पुत्रेश पुत्र की इच्छा वित्तेषणा धन की कामना और तीसरी है लोकेशना संसार में पद प्रतिष्ठा मान बढाई की कामना ये तीन कामनाएं चित्त को मलिन करने वाली सन्यास किसको कहते हैं भैया जी सन्यास की परिभाषा है एष्णात्रियगो संस एष्णात्र्यास त्रिविध एश्ओं का त्याग ही सन्यास है की भी नहीं छूटती है सन्यासियों की भी नहीं छूटती है मान बढाई पद प्रतिष्ठा की कामना घर द्वार छोड़ साधु सन्यासी बनने वाले लोगों की भी छूटती नहीं है बेबी बड़े बड़े सकाम अनुष्ठान करते दिखाई पड़ जाते हैं और ज्यादा नहीं तो तंत्र मंत्र भी सीखने लग जाते हैं कि कैसे संसार में हमारा नाम हो यशो लंबी चौड़ी भीड़ हमें इकट्ठी करें और लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बतावें तो लोगों की इच्छा हो जाती है घर द्वार छोड़ के साधु बने भगवान की प्राप्ति के लिए पर तंत्र मंत्र छटका टूणा के चक्कर में पड़ जाते हैं अब साधु हो गए रक्त तो हो गए तो पुत्रेश तो नहीं रही बचपन से ही साधु हो गए और तो संतान की कामना कहां से आएगी मान लो तीव्र वैराग्य है वित्तेषणा भी नहीं रही पर लोकेश रह गई संसार में हमारी जय जयकार हो लोग हमको अच्छा कहें लोग हमें माने हमारी प्रशंसा हो हमारी बड़ाई हो लोग कहें बड़े सिद्ध पुरुष हैं बड़े उच्च कोटि के महात्मा हैं ऐसी बात हमारे मन में कहीं छिपी रह गई इसका दुष्परिणाम क्या होगा तीव्र वैराग्य पूर्वक भजन में लगे हैं पर यह बात ना कहीं मन में छिपी है तो उसका प्रभाव कितना भयंकर होगा पूज्य पंडित जी महाराज ने इसके संबंध में कुछ कहा है गिरिजाजी वाले पंडित जी ने लोकेशन ना मन में है अब जाय के किसी नदी मान लो एक उदाहरण है जमुना किनारे बैठ के भजन करने लगे पैसा छूते नहीं स्त्री को देखते नहीं मांगते भी नहीं है अपने आप कुछ आ जाए तो खा करके जल पी लेते जमुना जी का भजन करते ऐसे मानना है लेकिन मन में एक कामना है लोग हमको अच्छा कहें हम बड़े महात्माओं में गिने जाएं ये कामना कहीं मन में है यश कीर्ति प्रतिष्ठा की कामना है मन में इस कामना का दुष्परिणाम ये होगा कि सेठ साहूकार धनी मानी राजा महाराजा अधिकारी सर सब आने लग जाएंगे बिना बुलाए क्योंकि सब परेशान हैं सबको अपनी अपनी कामना की पूर्ति चाहिए वो लोग आने लग जाएंगे अब आएंगे जाएंगे अब तक तो किसी को कोई बाधा नहीं थी अब जहां महात्मा बैठ के भजन कर रहा वहां जिसका जमीन है जिसका वो कहता हमारी खेती चौपट हो जाती है ये ये कारें आती हैं गाड़ियां आती हैं ये ठीक नहीं है और ये महात्मा कहीं हमारी जमीन पर कब्जा न कर ले तो लट्ठ लेके पहुंच गया झगड़ा करने के लिए बाबा जी भगव यहां से हम तो बड़ी दया करके खूस के छप्पर डाल दिया था अब तुम यहाँ कब्जा करने लगे हमारी जमीन पर ये सब हमारा खेत है यहाँ कब्जा नहीं कर सकते हो भक्तों ने कहा महाराज जी आप यहाँ छोड़ के मत जाना कोई बात नहीं हम डेढ़ देवा पैसा दे करके जमीन खरीद लेते हैं अब पहले तो इच्छा नहीं थी लेकिन लोकेश नाम में थी इसलिए जमीन खरीद गई बाउंड्री बन गई आश्रम की रूपरेखा बन गई बोले तो महाराज जी फूस का छप्पर बार बार बरसात के बाद फिर खराब हो जाता बदलना पड़ता है आपको भी तकलीफ होती है एक पक्की कुटिया बनवा दें, हाँ हाँ बनवा दे हमको तो पैसा छूना नहीं है पक्की कुटिया बन गई तो महाराज जी एक बात कहें, कुछ दिन बाद क्या महाराज बोले बड़ परेशान है महाराज व्यवपार धंधे में आपके पास थोड़ी देर बैठते बड़ी शांति मिलती है आपकी आज्ञा हो तो यहीं हम एक दो कमरा बना लें अब उसी ने बेचारे ने जमीन खरीदी पैसा दिया बाउंड्री बनाई मना कैसे करें ठीक है भैया जैसी तुम्हारी इच्छा तो उसने बना लिया और भगत जगत हो गए दस बीस पचास कमरा बन गए ध्यान से सुनो हमारी बात दस बीस पचास कमरा बन गए अब स्त्रियां बच्चे सब आने लग गए अब लोग अपनी कामनाएं रखने लग गए महाराज ऐसा है महाराज वैसा है इसको आशीर्वाद दे दो इसका काम है वो बीमार पड़ा है उसका विवाह हो जाए उसकी नौकरी लग जाए अब इतनी बिचारी सेवा करते हैं तो हाथ में माला है उनका चिंतन होने लग गया वो ठीक हो जाए उसकी तबीयत खराब है उसका योग हो जाए उसका तमुख हो जाए भजन बिगड़ने लग गया अवाई त्यागी तपस्याओं की जमात भरतदास जी जैसे पकड़ों की जमात आ गई है दुनिया के बीच में सिद्ध बना बैठा है यहाँ संत निवास नहीं बनाया खाक चौक नहीं बनाया धूना पानी की कोई व्यवस्था नहीं लाओ घी का पीपा लाओ लाओ बाद का बोरा लाओ भैया हम तो अकि झूठ बोलता अकिंचन साधु इतना महल बना के बैठा है अकिचन साधु झूठ बोलता है खाली दुनिया के बीच में सिद्ध बना पूछता है अब वो तो महात्मा तो महात्मा तो सबके बीच में बोल देते हैं भक्तों ने कहा अरे आप क्या है महाराज जी ऐसा बोलते हे खबरदार गृहस्थी आदमी साधु साधु से कुछ भी बोल सकता तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो चुप रहो उसकी बिचारी की हिम्मत कितनी चुप महाराज ठीक कहते हैं, महात्मा एक संत निवास तो होना चाहिए एक मंदिर भी होना चाहिए अब मंदिर भी बन गया संत निवास भी बन गया अब मंदिर है तो पुजारी चाहिए कुठारी चाहिए रसोई बनाने वाले भंडारी चाहिए सफाई वाले चाहिए बिजली लग गई टेलीफोन लग गया कभी कभी महाराज जी से बात करना कैसे बात होगी टेलीफोन लग गया अब क्या हुआ अब दिल चुकाने सेठ जी हर महीना कहाँ से आएंगे अब धन की आवश्यकता पड़ने लगी हम धन नहीं छूते हैं पर कार्यालय में धन जमा हो जाता है धन की आवश्यकता पड़ने लगी व्यवस्था कैसे चलेगी अब तक कुत्षणा नहीं थी अब सिषणा आ गई कितने बड़े को संभालने के लिए योग्य शिष्ट चाहिए तो लोकेशना ने घुमा फिरा करके हमारी दुर्दशा कर दी वित्तेषणा भी परमार्थ का लवादा उड़कर आ गई और पुत्रेशना पुत्रेश बनकर आ गई और हमारा वैराग्य चौपट हो गया इसलिए लोकेशना से बचना चाहिए हे नाथ हे मेरे नाथ लोग कहें गुरु साहेब द्रोही भरत जी कहते सारा संसार हमारी निंदा करे लेकिन हे नाथ आप मुझे त्यागना नहीं आप मुझे अपना करके रखना लोकेशना की सूक्ष्मगंध भी न हो और भगवान की इच्छा से भगवान ने अच्छा ही बताओ कबीर जी को लोकेशना थी सूर्यदास जी को लोकेशना थी तुलसीदास जी को लोकेशना थी मीराबाई को लोकेशना थी नरसी मेहता को लोकेशना थी ही किसी को लोकेशना ना जी को लोकेशना थी पर आज सारा संसार इन संतों का नाम सुनकर नतमच सकते इसका तात्पर्य क्या है आप स्वयं मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा मत चाहो ठाकुर जी तो कहते हैं मैं तो हूँ सन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, मुकुट मणि मुकुट, मुकुट, मुकुट में भी मणि लगाई जाती है ठाकुर जी तो सिर पे चढ़ा के रखेंगे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी में लोकेशा थी पूज्य श्री वेणुमोत कुंजवाले महाराज जी में लोकेशना थी आप बताओ पर इनके लिए व्यवहार कहां बाधक बना क्यों नहीं बना उसका कोई भी प्रभाव उनके चित्त पर क्यों नहीं पड़ा उसका कारण है कि उनके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उनकी इच्छा या संकल्प से नहीं सब ठाकुर जी की इच्छा से होगा ऐसे ही अपने आप को भगवान के सुपुर्द कर दो भगवान जहां रखें जैसे रखें जंगल में राखें चाहे झोपड़ी में महलों में राखें चाहे झोपड़ी में बात बांस भगवान जहां रखें लोकेशना, इस लोकेशना ने इसको राक्षस बना दिया इसलिए सबसे ज्यादा सावधान होना है लोकेश से यही असुरत्व तो राक्षस यही तो चाहते हैं हाँ उसने कहा महाराज आपका सर्वनाश तो नहीं हो सकता है लेकिन एक बात है ब्राह्मण जो है यदि तुम्हारे अधीन हो जाए तो तुम्हारा सर्वनाश नहीं हो तब तो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता काल भी तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा ब्राह्मण को झुकाना बहुत कठिन है क्योंकि ब्राह्मण सदा तपस्या के कारण श्रेष्ठ है उनके क्रोध से बड़े से बड़े का विनाश हो जाता है हाँ तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो तुम्हारे बस में ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाएंगे मैं भुजाव ठाकर कहता हूँ ब्राह्मणों के ऊपर किसी का प्रभाव चलता नहीं है और ब्राह्मण के शाप से ही तुम्हारा विनाश होगा नहीं तो तुम्हारा विनाश नहीं होगा तो राजा को कहना चाहिए था कि ब्राह्मण तो मेरे पूज्य है भगवान के ही भगवान है भला ब्राह्मणों को मैं बस में क्यों करना चाहूंगा मैं तो ब्राह्मणों के ही अधीन रहकर कर शासन करूँ तो बच जाता लेकिन इसने कहा कि ब्राह्मण बस में होंगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश बस में होंगे तभी सारा संसार बस में होगा बोले तो किसी भी कीमत से ब्राह्मण भी बस में होना चाहिए आपकी कृपा ऐसी हमारा सर्वकाल में कल्याण हो जाएगा महाराज कपट मुनि बोला के देखो छठे कान में बात चली गई दो कान हमारे दो कान तुम्हारे चार तीसरे व्यक्ति के पास ये बात चली गई तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा विनाश हो जाएगा नहीं तो हरिहरवी क्रोध करके तुम्हारा बुरा नहीं कर सकते और ये भी उसने कह दिया राजा ने बोले राख गुरुजों जो कोपी विधाता गुरु विरोध नहीं को जगत विधाता परमात्मा रुष्ट हो जाए भगवान रुष्ट हो जाए तो गुरुजी बचा लेंगे पर गुरुजी के रुष्ट होने पर भगवान भी बचा नहीं सकते तो अब आप ही हमारे गुरु हो इसको सोचना चाहिए था कि जो मेरे गुरु है जिनकी कृपा से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं वो अब गुरु नहीं रहे वो निगलेट हो गए अब ये कपटमुनि ही गुरु बन गया और इसी के प्रति पूरा गुरु भाव गुरु निष्ठा व्यक्त करने लग गया बोला महाराज अब तो आप गुरु महाराज हो आप ही हमारे ऊपर कृपा करो बोले हाँ एक उपाय है एक उपाय क्या है बोले हमको तुम्हारे नगर आना पड़ेगा तुम्हारे महल में आना पड़ेगा और जब से मैं आज से और जब तक याद नहीं है हमको कब से आज से लेकर मैं किसी के घर गांव में गया ही नहीं बहुत सच्ची बात है आज से आज से कहा गया वो किसी के गांव घर में पहले तो था ही वो झूठ नहीं बोल रहा वो ठीक बोल रहा आज से उसने यही समझा कि तब से लेकर आज तक कहीं गया नहीं आज से मैं किसी के घर गाँव में नहीं गया लेकिन तुम्हारे घर गाँव में नहीं जाऊंगा तो तुम्हारा बुरा होगा मैं कैसे सहन कर पाऊंगा तो इतना सुनती राजा ने हंस करके कहा महाराज बड़े स्नेह लघुन पर करही गिर निज सिरण सदा क्षण धरी बड़े लोग छोटों पर सदा दया करते हैं, देखो ये पर्वत जो है वो तृण को अपने सिर पे धारण सिंह का कितना झूठा है पहाड़ों के ऊपर घास लगी हुई है महाराज हम तो तिन के, के ये है झूठी विनम्रता अरे भले आदमी जब तू तृणादपि सुनिचे की भावना रख रहा है तो हम अजर अमर हो सौ कल्प तक हमारा ये सब बात झूठी है कि नहीं ये झूठी विनम्रता भी, भी बहुत पतन का कारण होती है झूठी विनम्रता नहीं दिखाना चाहिए चरण पकड़ लिए राजा बोला देखो ऐसी बात है कि जोग जुगत योग जु, जुगत तप मंत्र प्रभाव फलई तमई जब करिए दुराऊ जोग की जुक्ति तपस्या मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होते हैं जब इनको छिपाया जाए मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा मैं खुद अपने हाथ से रसोई बनाऊंगा और तुम अपने हाथ से रसोई परोसना और फिर वो जो लोग ब्राह्मणों को भोजनता देना ब्राह्मण भोजन करेंगे और उन ब्राह्मणों के घर में जो भोजन करेगा ब्राह्मण तो बस में हो ही जाएंगे उन ब्राह्मणों के घर में जो भोजन करेगा वो बस में हो जाएंगे उनके घरों में जो भोजन करेगा वो भी बस में हो जाएंगे ऐसे होते होते सारी धरती तुम्हारी बस में हो जाएगी एक साल तक, भी भी भी भी एक साल तक तुमको ये करना पड़ेगा एक ब्राह्मणों को रोज न्योता देना पड़ेगा और मैं तुम्हारे यहाँ रसोई सब अपने मंत्र शक्ति से सब रसोई बनाकर तैयार कर दूंगा सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे फिर ब्राह्मण तुम्हारे लिए ही यज्ञ करेंगे तुम्हारे लिए ही तपस्या करेंगे तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा हाँ एक बात और है तुम्हारे गुरु के वेश में मैं आऊंगा तो बोले महाराज फिर तो चक्कर पड़ जाएगा हमारे गुरु जो जिनको हमने भूतपूर्व बना दिया है, है? नहीं बेचारे गुरुजी गुरुजी कभी भूतपूर्व होते हैं भूतपूर्व मुख्यमंत्री होता भूतपूर्व प्रधानमंत्री होता भूतपूर्व राष्ट्रपति होता पर भूतपूर्व संत नहीं होते भूतपूर्व गुरु नहीं होते गुरुजी कभी भूतपूर्व तो अभूतपूर्व ही होते हैं भूतपूर्व नहीं होते हैं पर इस राजा की लोकेश ने अपने गुरु को भूतपूर्व बना दिया बोले हमारे पुराने वाले जो भूतपूर्व गुरु हैं उनके वेश में आप आओगे दो गुरु हो जाएंगे तब चक्कर पड़ेगा बोले वो कोई बात नहीं है तुम्हारे गुरु का मैं अपहरण कर लूंगा अब उनको यहाँ छिपा करके कंदरा में रखूंगा तपोवल से आपके गुरु के जैसा वेश बना दूंगा और फिर वो सब काम में करूंगा और अपने तपोवल से तुमको तुरंत पहुंचा देता हूँ तुम्हारी नगर स्व आप सो जाओ सवेरे आंख खोलोगे तो रानी के पास में तुम अपने आप को देखोगे ऐसा ही हुआ नेत्र खोले तो उसने देखा कि मैं तो रानी के पास में हूँ आश्चर्यचकित हो गया अब ये काल केतु नाम का जो राक्षस था वही आया क्योंकि काल केतु के भाई को इसने मार दिया था प्रताप भानु ने इसको छोड़ दिया था एक भूल इससे ये होगी शत्रु का समूल नाश करना चाहिए था काल केतु को छोड़ दिया तो काल केतु आया वही स्वर बन के आया था राजा सो गया और काल कतु के साथ मिलकर सारी योजना बनी और काल केतु राक्षस ही इनके पुरोहित का हरण कर लाया गुरु का हरण कर लाया और वही काल केतु राक्षस ही गुरु के रूप में बैठ गया और काल राक्षस ने ही मायापूर्वक घोड़े सहित तो उसको वहाँ पहुँचा दिया कपट कहीं नहीं है कपट तो केवल बहकाने के काम में है सारा काम तो राक्षस कर रहा है सारा काम उस राक्षस ने कर दिया और राजा का विश्वास और दृढ़ हो गया राजा सोचने लगे हाय हाय आश्चर्य की बात है घोड़े सहित में कैसे यहाँ रानी के पास में आकर सो गया अब तो महाराज मैं चौथे दिन अब तुमसे आकर के मिलूंगा राजा ने प्रताप धनु ऐसी कह दिया था और चौथे दिन वो आया महाराज प्रताप धानु के सामने तो आकर के उसने आंख मई आंख मटकाई जाने समझ गए कि तुम्हारा असली गुरु तो कंदरा में है और मैं ही तुम्हारा गुरु बने पहचानो राजा मैं ही वही हूँ एक तनु राजा ने भी मुस्कुरा कर पहचान लिया घर में महल में रख लिया और अब तो महाराज तो एक तो ये गुरु अपराध क्यों बना ये गुरु अपराध बना ये गुरु अपराध क्यों बना गुरु अपराध बनने का कारण भी है लोकेशना। ब्राह्मणों का अपराध बनने का कारण है लोकेशना। सारे पतन का कारण है लोकेशना। आप चाहो मत आपके चाहने से कुछ हो जाएगा चाहने से होता तो हर आदमी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना बैठा होता चाहने से थोड़ी कुछ होता है बिना चाहे आपके प्रारब्ध के अधीन जो धन है बिना संकल्प के बिना मांगे जांचे बिना चाहे आएगा आपकी बिना इच्छा की आपके संतान हो जाएगी आपकी बिना इच्छा की आपको सचिव से प्राप्त हो जाएंगे आपके बिना कामना संकल्प के आपके संसार में जय जयकार हो जाएगी लेकिन ये इच्छा यदि मन में होती है तो ये हमारा दुर्भाग्य है हमारे पतन का कारण ये हमारी इच्छा बन जाएगी अब वो राक्षस ने काल केतु ने क्या किया कि उसने माया मैं रसोई बनाई माया महितई कीन रसोई व्यंजन बहुगन सके न कोई बहुत से व्यंजन बनाए बहुत ध्यान से सुने लोग कहते पुराने लोग मांस खाते थे ये बा, ये बात नहीं है उसने मांस नहीं बनाया उसने तो व्यंजन बनाए लड्डू पूरी कचौड़ी हलवा इमरती गुलाब जामुन बालू साई बर्फी तमाम तरह के व्यंजन उसने बनाए कोई गिन नहीं सकता इतने व्यंजन उसने बनाए लेकिन वो सब माया मय थे माया मय थी की रसोई वो सब वस्तुता मांस ही था वो जंगली मृगों का मांस था और उस मांस के मध्य में ब्राह्मणों को मारकर ब्राह्मण का मांस भी उसमें मिला दिया था उस राक्षस ने एक हजार ब्राह्मणों के चरण पखार करके और उनको बिठाया गया और राजा ने पत्तल परोसना शुरू किया पत्तल फिर गई पत्तल पर सामग्री भी आ गई अब ब्राह्मण आचमन करके खाना ही चाहते थे ब्राह्मणों का धर्म नहीं बिगड़ा उसी समय आकाशवाणी हुई विप्रबृंद उठी उठी ग्रह जाऊं, जाऊ यान जम खाओ और भारी हानि हो जाएगा ना खा लेना क्यों ये अन्न है ही नहीं सब क्या है भयसोई भू सुरना जीव मानी विश्वाफलवती मो गुला भावी बसना आग मुखानी ब्राह्मण का मानस इसमें मिला हुआ है ब्राह्मणों के खड़े हो गए राजा व्याकुल हो गया अरे तो राजा को तत्काल कहना चाहिए था महाराज मैं अपराधी नहीं हूं हमारे गुरुजी का तो एक ने हरण कर लिया दूसरा आया है उसका कुछ नहीं कहा पर भावी वस न आव मुकबानी क्यों भावी बस क्या है ये भावी बस कुछ नहीं सच्ची बात है गुरु पर भरोसा नहीं है उस कपट मुनि पर भरोसा है ब्राह्मणों ने कहा बोले विप्रसकोप तब नहीं कची विचार तुमने विचार नहीं किया जाए निशाचर हो तुम नृप मूर सहित परिवार अरे मूर सारे परिवार के सहित राक्षस हो जाए ये तो भगवान ने हमारा धर्म बचा लिया नहीं तो हम सब धर्म भ्रष्ट हो जाते हमारा धर्म तो भगवान ने बचा ले लेकिन तू राक्षस हो जाएगा एक साल के भीतर तेरा विनाश भी हो जाएगा कपट मुनि ने क्या कहा था एक साल का अनुष्ठान करो एक साल में ही सब हो जाएगा और इसने क्या उन्होंने ब्राह्मणों ने क्या कहा एक साल में ही विनाश हो जाएगा तो ब्राह्मणों से ही विनाश उस कपट मुनि ने करवाया जलदाता रहे कुल को तुम्हारे कुल में कोई पिंडदान जलदान करने वाला नहीं बनेगा अब तो विकल हो गया राजा दौड़ करके महाराज भोजन जहां बना था वहां राजा गया तो वहां देखा ध्यान से सुने माताजी जी वहाँ जगह नहीं वहाँ कहा जा रहे हैं ना तो वहाँ भोजन सामग्री थी ना वहाँ भोजन सामग्री थी और ना वो कपट मुनि जो राक्षस जो पुरोहित के रूप में था वो भी वहाँ नहीं था उसी समय आकाशवाणी फिर हुई राजन जो होना था सो हो गया यद्यपि तेरा दोष नहीं है लेकिन ब्राह्मणों का शाप अब झूठा नहीं हो सकता क्योंकि ब्राह्मण का शाप अत्यंत घोर है सब चले गए प्रजा हाहाकार करने लगी और उपरोहित अब आया अपने भवन में जो पुरोहित गुरु था सब भवन में आया सारी बात कुछ दुष्ट ने सब विरोधियों को पत्र भेज दिए सब सेना लेकर के आ गए भयंकर युद्ध हुआ उस युद्ध में सत्य केतु के खुल में कोई जीवित नहीं बचा क्योंकि ब्राह्मण का साथ झूठा हो नहीं सकता और महाराज भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम धूल मेरुसम जनक जमता ही जब विधाता हो विपरीत होता है तो धूल सुमेरु पर्वत के समान हो जाती है और पिता यमराज के समान हो जाते हैं और रस्सी भयंकर नाग बन जाती है वही प्रताप भानु राजा दूसरे जन्म में रावण बना और हरिमर्जन कुंभकर्ण बना दस सिर ताही बीस भोजन रावण हरिंदा रूप हनुजन हरिम धरम रुचि जायो नाम, भी नाम। प्रताप भान रावण हुआ और अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ लेकिन देखो धर्म रुचि जो मंत्री था वो भीषण हुआ उसका कुछ बिगड़ा नहीं इसको जन्म क्यों लेना पड़ा क्योंकि उसकी आसक्ति राजा में थी इसलिए जन्म लेना पड़ा बहुत ध्यान से सुने यदि इसकी आसक्ति राजा में न होती तो धर्म रुचि उसी शरीर से मुक्त हो जाता भगवान के धाम पहुंच जाता पर आसक्ति ने ही पुनर्जन्म दे दिया पुनर्जन्म ही नहीं दिया प्रताप भानु का भाई बना दिया रावण कुंभकर्ण का भाई बनकर पैदा होना पड़ा इसलिए भैया भगवान और भगवान के प्राण प्यारे संतों को छोड़कर शरीर संसार में कहीं आसक्ति होनी नहीं आसक्ति ही पुनर्जन्म का कारण है सेवक सब बड़े बड़े भयंकर राक्षस हो गए और वो सब कुलस्त कुल में उत्पन्न हुए और सब अगरूप हुए और तीनों भाइयों ने कठोर तपस्या की और उस तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने वरदान दिया रावण ने वरदान मांगा हम काहू के मर न मारे बानर मनुज जात दुई बारे ब्रह्मा जी ने कहा एवं वस्तु हम किसी के मारे मरे नहीं बोले किसी ने किसी से मृत्यु तो तुमको लेनी पड़ेगी बोले बंदर भालू को तो हम कुछ गिनते नहीं बोले ठीक है चलो छोड़ो जाने लुम्भकर्ण के पास ब्रह्मा जी आए तो मांगना चाहता था मैं छह महीना जगू एक दिन सो ब्रह्मा जी ने सोचा इस वरदान इसको दे देंगे तो सब सृष्टि सफा चट कर जाएगा। ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को कहा बैठ जाओ उसकी बुद्धि में उसने कहा मैं छह महीने कू एक दिन जगू बीच में मुझे कोई जगा दे तो मेरी मृत्यु हो जाए। ब्रह्मा जी बोले हे उमस्तू बोले अब मैं बदलना चाहता हूँ वरदान बोले उसने बदला नहीं जा सकता जाओ जो हुआ सो हुआ भीषण के पास गए भीषण ने कहा भगवान के चरणों में हमें अनुराग दे दो से ही महागेव भगवंत पद कमल अमल अनुराग अम अनुराग दे दीजिए वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि विभिषण ने कहा कि भयंकर से भयंकर विपत्ति के काल में भी मेरी बुद्धि धर्म का त्याग न करे भगवान में मेरी प्रीति बनी रहे और ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व दिया विभीषण को कि मैं तुम्हें अजर अजरत् तो अमरत्व प्रदान तुम बूढ़े हो न मरोगे जब तक न चाहोगे तब तक तुम मरोगे नहीं अमर देवी ये भगवान की भक्ति की महिमा और इनका विवाह मंदोदरी के साथ हो गया और रावण ने यक्षों की नगरी जो लंका थी और तो यक्षों को भगाकर कर कुबेर से जीत लिया और लंका में उसका साम्राज्य हो गया और इस प्रकार से इसका बड़ा भयंकर प्रभाव चारों ओर हो गया सारे त्रिभुवन के ऊपर इसकी विजय हो गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की इस प्रकार से यह चरित्र यही संपन्न होता है यहाँ के आगे की कथा हम कल करेंगे और भगवान ने चाहा तो कल भगवान का जन्मोत्सव हो जाएगा राम जी का जन्म कब हुआ है चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ और मंगलवार को हुआ आज कौन बार है कल क्या है तो कम से कम मंगल तो हो ही गया हैं? जी हाँ मंगलवार और पुरुषोत्तम मास में वर्ष भर के उत्सव आते हैं पुरुषोत्तम मास में तो रामनवमी भी कल आ गई तो इसमें क्या आश्चर्य है इसलिए कल हम लोग राम जन्म महोत्सव यहाँ खूब भव्यता से मनायेंगे जो प्रेमी लोग जो है जो यहाँ व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं वो जैसा चाहें हम तो कथा कह देंगे और तो आप लोग जैसे उत्सव मनाना चाहें भैया जी से पूछ लेना वैसे उत्सव मन जायेगा रिवंदा वन बिहारी झांसी वाली माता जी कह रही कि आप थोड़ी कम मेहनत करो इनका स्नेह वात्ल्य है अच्छी बात है लेकिन हमसे प्रसंग बीच में छोड़ा नहीं जाता ये बात ये एक समस्या है समस्या हमारे लिए तो नहीं है क्योंकि हमको तो सुख मिलता है बाकी बीच में छोड़ने का अभ्यास शुरू से ही नहीं है अब बीच में कथा कैसे छोड़ें? एक ठिकाने पे पहुंच जाए तो फिर ठीक है तो यहां पहुंच गई इसके आगे की चर्चा कल हम करेंगे और ठाकुर जी देखिए बहुत धीमी कथा चल रही है इतने दिन से कथा चलिए एक महीना हो गया नहीं हुआ हैं? एक महीने से एक महीने से ऊपर हो गया ऊपर हो गया ना? तो एक महीने से ऊपर हो गया और अभी ठाकुर जी का जन्म नहीं हुआ है अब देखो ठाकुर जी कहाँ तक ले जाते हैं जय जय श्री राधे लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि ये जो रामचरित मानस पर क्रमशः प्रवचन हो रहा है और भगवत के पास से जब भी ये पूर्ण होगा जैसे भक्तमाल पूर्ण हुई विनय पत्रिका पूर्ण हुई तो यह भी एक बहुत बड़ी निधि जैसी हो जाएगी क्यूँकी क्रमशः पूरे ग्रंथ पर व्यास क्रम से चर्चा हो रही है यह अपने आप में अभी मिथिला वाले संत आए थे कई संतों ने कहा जो महाराज जी नाम वंदना जैसी हुई कई जगह से संदेश आए बोले ऐसी नाम वंदना कभी सुनी नहीं है तो भगवान की बड़ी दया है हम लोग खूब लाभ ले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 श्री राम जय राम जय जय राम और आरती श्री राम जी तीरथी गलित गलती ब्रह्मी नारद बाल मी जान विचारद सुख संका दिशेष अनुसारद परि पावन सुख आरती श्री आर रामाय वत वेद पुराण पुराणस गंथन को रस दन्धन दन्धन को सर्वत सार अंश रमस सब ही आरती से श्रियाण जी वत संसदी मरुगत संभव मुनि विज्ञानी ज्ञात सारी कवि वर्ज भखानी का आरती धीरा कलिमल हरणि विषय भी की सुबह के सिंगार मोक्तिवती कद रोगी से साधु मातवी से आरती श्री रामा की थ्री आरती श्री रामा हरती श्री राम